जन्म हुआ मथुरा में महाराज सूरसेन की लाडली बेटी नाम था प्रथा लेकिन प्रथा का जन्म हुआ सूरसेन के परम मित्र आ गए महात्मा कुंतीभोज और वो प्रथा को गोद ले गए नाम था प्रथा कुंतीभोज ने नाम रख दिया कुंती बालक ये तो समझता ही है जन्म मेरा कहीं हुआ पालन कहीं हो रहा है तुम्हारा बचपन सुख से नहीं बीता बड़ी हुई शादी हो गई कुंती माता की तो पति मिला पीलिया का मरीज जन्म से ही पीलिया का मरीज महाराज पांडु पांडु महाराज की दो पत्नी बड़ी पत्नी कुंती छोटी पत्नी मादरी बचपन सुख में बीता नहीं पति मिला तुम पीलिया का मरीज उस पति का भी कोई सुख नहीं क्योंकि पति को भी शाप लगा है कि तुम सहवास की कामना से अपनी पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी मर जाओगे एक नारी के लिए इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा ये तो ये तो भला हो भूआ संत दुर्वासा को जो बचपन में तुम्हें मंत्र देकर गए उस सदगुरु की कृपा हुई जो तुमने उनकी सेवा की और वो बोल गए बेटी ये मंत्र रखो जिस देव को चाहोगी वो आएगा उस मंत्र की कृपा से तीन आपके दो के पांच पांडव हुए तब तो हुआ पति भी तुम्हें मिला तो पीलियां का मरीज उस पति का भी कोई सुख नहीं और भर जवानी में उस पति की मौत हो गई एक दिन वो अपने मन को काबू में न रख सके महाराज पांडु माद्री की ओर आकृष्ट होकर के चले और माद्री का स्पर्श करते काम भावना से तुरंत मर गए माद्री ने सोचा मेरी वजह से पति के वो पति की संगसती हो गई अपने दोनों बेटे कुंती को दे गई पति भी मिला पीली आखा मरी उस पति का भी सुख नहीं उस पति की भी भर जवानी में मौत हो गई एक भारत की विषम परिस्थितियों में पलने वाली विधवा नारी ऐसी परिस्थिति में अपने पांच पुत्रों का पालन कैसे कर सकती है जिसके पांच पुत्रों को मारने के लिए गांधारी के सौ बेटिया 24 घंटे तैयारी में रहते इसके कोई काम नहीं कि पांडवों को कैसे मारा जाए कभी तेरे पुत्रों को जहर दे मारना चाहा कभी लाक्षा भवन में जला करके मारने का षडयंत्र तो किया कभी भरी सभा में तेरी पुत्र वधू को अपमानित करने का प्रयास किया निर्वस्त्र करके उसको अपमानित किया 12 वर्ष का वनबास एक वर्ष का ज्ञातवास उसमें भी हर तीसरे दिन कोई न कोई नाटक करने पहुंच जाते कौरव पर हुआ तेरा आशीर्वाद तेरे पुत्रों ने कभी धर्म को नहीं छोड़ा धर्म के विपरीत कभी नहीं चले उसका परिणाम क्या हुआ जानते हो तेरे वर्ष का वनवास भोगने के बाद पांडवों को विजयश्री मिली युद्ध में कौरव मारे गए ये तकलीफ ही थी और आज तेरे बेटा युदुष्ठर महाराज भारत के सम्राट बने तुम राजमाता कहलाने की अधिकारिणी बनी जीवन में तुमने कभी सुख पाया नहीं और आज भरी सभा में तुमने मुझे भगवान कहा और मैंने तुमसे मांगने के लिए कहा तो आज झोली पसार के तुमने फिर दुख मांग लिया ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता माता कुंती ने बहुत सुंदर बात कही गोविंद जिस दुख में तुम्हारी याद आती है वो दुख नहीं सबसे बड़ा सुख है क्योंकि विपदो नहीं व विपद संपदो नहीं व संपदा विपद विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति वास्तव में तो विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है कि जीव तुमको भूल जाए विपद विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति हनुमान जी ने कहा सुंदरकांड में कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोय जब तब सुमिरन भजन न हो जीवन तुम्हें भूल जाए इससे बड़ी विपत्ति और क्या है तुम्हारी याद बनी रहे इससे बड़ी संपत्ति और क्या है केशव मुझे तो केवल विपत्ति दे देते इन्हीं शब्दों को कबीर अपनी भाषा में कहते हैं कि सुख के माते सिल पर है पत्थर पड़े सुख के माथे सिल पर है जो हरि हृदय से जा बलिहारी वा दुख की जो पल पल पाए ऐसे सुख को लेकर के क्या करें ऐसा वैभव ऐसा साम्राज्य लेकर भी क्या करें जो भगवान को भुला दे बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम ज पाए क्योंकि भवतो दर्शनम यत्स्यात अपनर अपन मैं कहां तक गिना जब जब मेरे पुत्रों के जीवन में मेरे जीवन में संकट आया पता नहीं तुम्हारी क्यों याद ज्यादा आई और जब जब तुम्हारी याद आई तब तक तुमने दर्शन दे दिया हे केशव ऐसे दुख को तो मैं अपना सबसे बड़ा साथी मानती हूं मेरे पुत्र को विष दिया गया आपने रक्षा की लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया आपने रक्षा की और बन में जहां जहां संकट आए जहां जहां विपत्तियां आईं, आपने बचाया मैं कहां तक गिनाऊं? अभी अभी आपने मेरी पौत्र बधू क्यों गर्भ में प्रवेश करके मेरे प्रपौत्र को बचा लिया तो आज गोविंद मेरे सामने जो खड़े हैं वो उस दुख का ही तो फल है और जो दुख मुरलीधर से मिला है वो तो दुख नहीं है वो तो सबसे बड़ा सुख है प्रभु ने कुंती को प्रणाम करके का नाम हुआ कि मैं बिल्कुल नहीं रह सकता बांके बिहारी जी दूर करहू दुख मेरा बांके बिहारी जी दुख, दुख की परिभाषा कर वो तोड़ दे गोविंद इतना तो कर सकते हो अब मैं बिल्कुल निवृत्त होना चाहती हूं मैं चाहती हूं कि वृत्तियां संसार में भटकना बंद कर दें और तुम्हारे चरणों से जुड़ जाए बस इसलिए स्नेह पास मिंदी गोविंद बोले वो तो पहले ही टूटी हुई है उसको मैं क्या तोड़ू माता कुंती तो महानात्मा है प्रभु ने भक्ति का वचन दिया उत्तर उत्तर-उत्तर तुम्हारी भक्ति बढ़े और जहां भक्ति जाती है वहां गोविंद तो ऑटोमेटिक जाते लेकिन कुंती माता को प्रभु समझा करके भोजनादि से निवृत्त होकर के रात्रि में गोविंद ने देखा कि युधिष्ठिर के कमरे में रोशनी आ रही है क्या बात है अच्छा कृष्ण गोविंद जो है वो युधिष्ठिर जी को पिता तुल्य आदर देते हैं वो हैं भुआ के बेटे बड़े भाई लेकिन गोविंद उनको तुल्य आदर देते युधिष्ठिर जी को बहुत सम्मान देते हैं भीमसेन से तो कभी कभी विनोद भी कर लेते हैं अर्जुन से तो बहुत प्यार रखते हैं और नकुल सहदेव के प्रति वात्सल्य दृष्टि है लेकिन युधिष्ठिर को तो प्रभु प्रणाम करते हैं गोविंद आ गए और आपके समय युधिष्ठिर के कक्ष में दादाजी क्या बात है महाराज युधिष्ठिर जी आंख बंद करके बैठे हैं और आंखों से आंसू झल रहे हैं क्यों रो रहे हैं आप गोविंद में बहुत बड़ा पापी है अरे क्या करना है इस पृथ्वी के टुकड़े का मेरी इस सिलोकेशणा ने कितना बड़ा अन्याय कर दिया तुम्हें मालूम है कन्हैया राज्यपद की इच्छा ने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया लाखों स्त्रियां विधवा हो गईं हजारों बच्चे अनाथ हो गए कितने वीर मारे गए बेमौत ये मेरी वजह से हुआ क्योंकि मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं भारत का सम्राट बन जाऊं मैं भारत का राजा बन जाऊं हस्तनापुर का अधिकार मुझे मिले क्या करना गोविंद बोले युद्ध के समय वो बिखर गया था अब ये बिखर गया और बिल्कुल जो उपदेश प्रभु ने युद्ध में अर्जुन को दिया वही जी को दे रहे हैं क्यों आप दुखी होते ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म को ठेस सत अवश्यमेव अवश्य भोग कर्म शुभ व्यक्ति जो करता है सो भोगता है आपने मारा ये सोचते क्यों हैं आपको तकलीफ मिली आपके कर्म थे उनको कष्ट मिला उनका कर्म था सबका फल सबने भोगा बात खत्म कर्म ही प्रधान है महाराज कोई न कह सुख दुख कर लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज गोह को उपदेश करते हैं हाँ। जैसे गीता में अर्जुन विषाद योग है ऐसे रामायण में निषाद विषाद योग है लक्ष्मण जी ने समझाया उनको बड़ा सुंदर उपदेश दिया कोई किसी को दुख नहीं देता कोई इस किसी को सुख नहीं देता निजीकृत कर्म ये कर्म जो है ना छाया की भांति हमारे साथ है आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे सकते कि आदमी गया छाया साथ है ही नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता जहां हम जाएंगे कर्म छाया के रूप में हमारे साथ रहेंगे और अवश्यम एवं भोक्तव्यम भोगना पड़ेगा कथम कर्म शुभा जिसने किया उसने भोगा सुनो रात बीत गई पूरी समझाते समझाते की समझ में एक परसेंट भी नहीं आया बोले क्यों अर्जुन को जो समझाए थे वही बात टोटल यहां समझा दिए उधर समझ में आ गई इधर आती नहीं क्यों इसका एक बड़ा विचित्र कारण है संतजन कहते हैं कि बताने वाले के प्रति जब तक आदर का भाव नहीं होगा उसकी बताई बातों पर आपका आस, आप पर असर नहीं हो सकता उस पर विश्वास भी नहीं हो सकता अब बात यह कि अर्जुन जब गीता सुन रहे हैं तो अर्जुन तो स्पष्ट बोलते हैं शिष्य स्ते हम साधिमा ताम प्रपन्नम तो अर्जुन बड़े जिज्ञासु बन के पूछ रहे हैं और शिषित्व स्वीकार करते गुरु दृष्टि है गोविंद के प्रति लेकिन युद्ध महाराज की नजर में तो कन्हैया नन्हा बालक है इनकी आंखों पर चश्मा तो बात्सल लिखा है कर लो बात ठीक है वो ये भी मानते हैं युद्ध जी ये है, जानते हैं कि भगवान है वो ये भी जानते हैं कि साक्षात पर्व है गोविंद जब सामने आते हैं तो चश्मा बात सल लग जाता है ओ, मेरा गोपाल है। तभी तो जब भगवान द्वारका जाने लगे कथा आएगी आगे तो अर्जुन से कहा साथ में जाओ जब भगवान विजय दिलाकर जा रहे थे भीष्म पितामह के उपदेश के बाद बोले अर्जुन तुम इनके साथ में जाओ जा अर्जुन बोले क्यों इनका सेनापति है सेना भी है मैं ही साथ क्यों जाऊ दोस्तों बोले जिद नहीं करते जल्दी जाओ पुल क्यों जाऊ तुमको पता नहीं कितना महंगा कुंडल पहन रखा है कितना महंगा हार कितनी महंगी कर है जंगल में चोर डाकू ने छोड़ा लिया तो अर्जुन बोले कर लो बार जिनकी कृपा से हमने कौरवों के सेना रूपी सागर को ऐसे पार कर लिया जैसे कोई गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को पार कर लेता है उनके हार को कोई चोर छोड़ा सकता है अरे नहीं भील आते हैं बीच में भीलों की नगरी है साथ में जाओ और जंगल पार करा के आओ इतना सब देखने के बाद भी युधिष्ठिर को गोविंदा भी बालक ही दिखाई देते उनकी दृष्टि ऐसी इसलिए अर्जुन कृष्ण को छोड़ने गए थे काफी दूर तक जबकि उनके संग सारी व्यवस्था थी तो युधिष्ठिर जी को अर्जुन पर विश्वास था कि गांडी उधारी है श्वासकसल पहुंच जाए तो अच्छा रहे तो जहां बात्सल्य दृष्टि हो जाती है ना मैं ऐश्वर्य के भाव का प्रस्फुर्ण नहीं होता इसलिए वो उतरे कैसी बात यही कहना है ऐश्वर्य दृष्टि आए बगैर गुरुता आए बगैर वो बात भेजे मैं उतरे कैसे गुरु माने भारी ये गुरुता का भाव तो नितान्त तो जरूरी है अब प्रभु ने एक और विचार कर लिया देखो सोचने की बात है बोले जो उपदेश मैं दे रहा हूं युधिष्ठिर जी को यदि वही उपदेश भीष्म पितामह के द्वारा दिलाऊं बोलूंगा मैं ही हा ड्रेस दूसरी पहन लूंगा बोलो जय श्री कृष्ण भीष्म के द्वारा भी मुझे ही बोलना है उनके अंतर हृदय में प्रविष्ट होकर लेकिन मुझे लगता है कि भीष्म समझाएंगे तो ये जल्दी समझेंगे मेरी बात समझ ही नहीं गए इसलिए गोविंद बोले चलो दादा का हिम दादा का भीष्म पितामह का दर्शन करेंगे इसमें दो बातें एक तो इनको उपदेश दिलाना है दूसरे भीष्म को दर्शन देना है वो अंतिम तैयारी कर रहे हैं, और पांचों पांडवों के साथ महारानी द्रौपदी राजमाता कुंती सब साथ में चल रहे हैं भीष्म पितामह आज बामन दिन से वाणों की सैया पर पड़े हैं एक एक रोम रोम से रक्त निकल चुका है, हजारों बाण जिनके शरीर में छिदे हैं आदरणीय भीष्म और बड़े बड़े संत खड़े वहां जीवन सफल तो उसका है जिसको अंतिम दर्शन देने संत पधारे ऋषिधौम्य वशिष्ठ, और वकंड आदि अनेक संत वहां खड़े और भीष्म जी को सुंदर उपदेश कर रहे लेकिन भीष्म ने देखा कि पांचों पांडवों के बीच में महारानी द्रौपदी और कुंती के साथ मेरे गोविंद मेरी तरफ चले आ रहे हैं। आंखों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े मेरी मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए परमात्मा आज पधार रहे हैं मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं पांडवों के साथ में कन्हैया ने जाकर के भीष्म के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया की अभिवादन शील नित्यम वृद्धोप से चारित वर्धनते आयुर्विद्या यशो गोविंद कहते हैं बड़ों को हमेशा प्रणाम करो जो अभिवादनशील होते हैं बड़ों को प्रणाम करते हैं बड़ों का नित्य वंदन करते हैं उनकी आयु विद्या यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। एक और बात आपसे कहें जो वास्तव में बड़े होते हैं ना उनमें बड़प्पन होता है हा उनके नौकर भी तुम्हें बनम्र मिलेंगे उनके दरबान भी तुम्हें बनम्र मिलेंगे उनके प्रिय भी उन्हें में मिलेंगे उनके परिवारिक जन भी तुम्हें विनम्र मिलेंगे और जो गलती से बड़े हो जाते हैं ना उनमें बड़प्पन आने में दो चार पीढ़ी का टाइम लगता है बोलो जय श्री कृष्ण मेरे गोविंद तो प्रभु है पितामह प्रणाम करता हूं आपके चरणों में भीष्म तो समर्पित हैं गोविंद के लिए लेकिन वे हाथ जोड़कर तो कृष्ण को प्रणाम नहीं कर सकते क्योंकि दे बस आंसुओं से ही गोविंद को प्रणाम कर रहे हैं मेरी मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए पधारे हो केशव मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूं मुरलीधर पितामह युधिष्ठिर जी पधारे हैं मेरी बुआ कुंती आई हैं। महारानी द्रौपदी पांचों आपके पौत्र ये सम्राट हो गए युधिष्ठर जी हस्तिनापुर नरेश हो गए इंद्रप्रस्थ के राजा भी हैं आपके जीवन का लंबा अनुभव आपने कितने उतार चढ़ाव जीवन में देखे हैं मैं चाहता हूं कि आप इनका मार्गदर्शन करें इनका मार्ग प्रशस्त करें वाहरे मुरली धर सब कुछ जानकर भी कोई दूसरों को आदर देना सीखे तो तुमसे सीखे हुँ? तुम तो सबको नचाते हो गोविंद तुम्हारे सन्मुख में क्या बोल पाऊंगा प्रभु नहीं नहीं बहुत जरूरी है हां आपका आशीर्वाद इनको मिलना ही चाहिए बीस में एक मिनट आंखें बंद करी मानो गोविंद उनके घट में प्रवेश कर गए और जब आंखें खोलकर युधिष्ठिर पांडवों की ओर देखा तो भीष्म ने जो उपदेश किया है किदान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगत बीच में कहते हैं बेटियां तुम सब लोग गृहस्थ हो मेरा पहला कहना तो सिर्फ यह है पांडवों से कि व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं होना चाहिए भाग्य पर विश्वास करने वाला मनुष्य जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता पक्की बात है भाग्य में होगा तो मिलेगा ऐसा विश्वास रखने वाला व्यक्ति जीवन में प्रगति नहीं कर सकता यह पक्की बात है। इसलिए भाग्यवादी नहीं कर्म योगी होना चाहिए और मुझे लगता है कि भाग्यनाम की चीज कोई स्वतंत्र होती नहीं है और मैं तो यह कहूं कि भाग्य अलग कुछ है ही नहीं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है वास्तव में तो कर्म ही भाग्य है आज का बुरा कर्म ही कल दुर्भाग्य बनता है आज का सत्कर्म ही कल सद्भाग्य बनता है भाग्य तो कुछ हुआ नहीं ना कर्म ही प्रधान है इसलिए वर्तमान कर्म अच्छा होता चले यह व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए इसलिए परिश्रमी बनो उद्योगिन पुरुष लक्ष्मी दैवे निति का पुरुषा वदंती दैव निहत्य कुत्म सत्या यत्ने करते यदि सिद्ध्य कोष और मुझे लगता है कि कर्म के द्वारा व्यक्ति जन्मपत्री का लिखा बदल सकता है कर्म के माध्यम से व्यक्ति अपनी मस्तक रेखा में परिवर्तन ला सकता है दैव दैव आलसी पुकारा भाग्य में होगा तो मिलेगा ऐसा कहने वाले तो आलसी होते हैं इसलिए दैवम निहत्य कुरुपोरुषमात्म सत्या भाग्य को छोड़ो शक्ति से कर्म करो बौद्धिक श्रम मानसिक श्रम शारीरिक श्रम हां श्रम करने के बाद भी यदि फल नहीं मिला तो एक परसेंट हम यह कह सकते हैं कि श्रम ठीक से नहीं हुआ होगा इसलिए फल नहीं मिला लेकिन कर्मयोगी बनो दूसरी बात गृहस्थ व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए बीस में कह रहे हैं खूब धन कमाओ और जितना धन कमाते हो उसमें ध्यान रखो हम किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे और जितना धन का अर्जन किया जाए उसका दशमा भाग धर्म के लिए निकालो दशांश धर्म के लिए निकालो दान के लिए निकालो दान करने से धन बढ़ता है कभी घटता नहीं है आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे सकते कि दान करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी हुई हो ऐसा आप उदाहरण दे ही नहीं सकते कुआ है कुआ में बहुत पानी भरा है अब पानी खींचना बंद कर दो और 10 वर्षों तक पानी बिल्कुल खींचो ही मत कुएं से फिर आप 10 वर्ष के बाद कुएं के पास जाओ तो उस पानी से दुर्गंध आने लग जाएगी जब हम छुट्टे थे ना मुझे याद है तो रंग जी के बगीचा में हम लोग अमरुद खाने आते थे पहले बगीचा था हाँ माली डंडा लेके भागता भी था पर अमरुद मीठे थे तो अमरुद खाते और फिर में पल्ली तरफ एक दरवाजा है उधर से और दूर जाते निकल जाते उधर और वहां जाकर के फिर पानी उधर एक कुआ है बहुत बड़ा आपने देखा ऊपर लाल पत्थर का तो वहां जब गए तो एक आदमी ने कहा अरे लाला या को पानी मत पी जाओ मैंने खींचो बोले कऊ बर्सन से बंद है कुआ या को पानी खराबी करेगा कुएं से पानी जितना खींचेंगे आप उतना निर्मल पानी अंदर से निकलेगा खींचना बंद कर दो पानी पीने के योग्य नहीं रहता हम धन केवल जमा करते जाए कमाते जाए जमा करते जाए तो निश्चित रूप से वो धन हमारी आगामी पीढ़ी की बुद्धि को विकृत बनाएगा जरूर बुद्धि बिगाड़ेगा कई जगह हम देखते हैं ठाकुर जी मेरा बड़ा बेटा है 33 का हो गया पर अभी कपड़े स्वयं नहीं पहन सकता मैंने कहा क्यों डॉक्टर बोलते हैं ये 22 वर्ष पीछे चल रहा है मैंने कहा क्या मतलब बोले उम्र है 33 की और बेचारे आठ वर्ष के बच्चे जैसे पीछे चल रहा है बाईस साल कर लो बा कई जगह हम देखते हैं एज हो गई पच्चीस साल की पागलों जैसे रह रहे हैं बच्चे अच्छे परिवारों में देखा दान करते जाओगे तो धन की शुद्धि होती रहेगी नहीं तो धन पीढ़ी की बुद्धि को बिगाड़ता है तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान मन पवित्र हरी भजन सो हो त्रिविध कल्याण शरीर की पवित्रता तो सेवा से है बुजुर्गों की सेवा करें महापुरुषों की सेवा करें जो हमसे उम्र में बड़े हैं उनकी सेवा करें और धन पवित्र होगा दान करने से दान करने से धन की पवित्रता बढ़ती है और मन के पवित्र करने का तरीका है मन पवित्र हरी भजन सो गोविंद के भजन से मन पवित्र होगा दान करो एक सज्जन हमसे बोले बहुत दिन की बात है मैं छोटा था तब शायद दिल्ली की बात है वो अपने हरियाणा के लोग जो होते हैं ना वो बड़े हाजिर जवाब होते हैं हरियाणा में कथा सुनने के बाद एक सज्जन मेरे पास में आए ठाकुर जी आपसे दो मिनट बात करनी है मैंने कहा बोलो सेठ जी थे बोले आप जो दस परसेंट की बात कह रहे थे उसी में कुछ करनी थी बात मैंने कहा बोलिए बोले आप दस परसेंट की बात कर रहे थे ना उसमें मेरा सुझाव था मैंने कहा क्या सुझाव है बोले ऐसा है महाराज पचास हजार में से पांच हजार दान करने में तकलीफ नहीं होती है पर पचास लाख में से पांच लाख देने में बहुत कष्ट होता है आप लोग लो कोई संशोधन नहीं कर सकते शास्त्रों में मैंने कहा कैसा एक लाख तक दस परसेंट रखिए ना अमाउंट ज्यादा हो जाए तो परसेंटेज कम कर दीजिए ज्यादा मुश्किल होती फिर मैंने कहा वो तो देखो शास्त्र की बात है अपन को अच्छे कार्यो में लगाना यही कहने का भाव है दान कहां करें अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी संस्कृत की रक्षा के लिए अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए संतों की सेवा के लिए देवालयों के निर्माण के लिए जहां विपन्न लोग रहते हैं यह जरूरी नहीं है कि हम धन का ही दान करें किसी ने मुझे बुद्धि ज्यादा दी है तो बुद्धि में जो कमजोर है उनको दान करें बुद्धि का भगवान ने मुझे कोई गुण प्रदान किया है तो उस गुण में जो कम है उनको उसका दान करो हाँ जिस चीज का दान करोगे वो चीज बढ़ती है कन्फर्म है हा चांदी दान करोगे तो चांदी बढ़ेगी सोना दान करोगे तो सोना बढ़ेगा हाँ हीरा दान करोगे तो हीरे बढ़ेंगे और गाली दान करोगे तो गालियां मिलेंगी गाली बढ़ेंगी जीवन भर वो सामने वाला नहीं ले वो एक अलग बात है लेकिन महात्मा बुद्ध जा रहे थे रास्ते में भिक्षा लेते थे ना भिक्षुक थे महात्मा बुद्ध भिक्षा लेने के लिए गए थे एक आदमी बड़ा उद्ड वृत्ति का था पर बुद्ध जब वहां से निकलने लगे भिक्षा पात्र लेकर सामने खड़े हुए तो उसने शुरुआत ही गालियों से करी। चले आते हैं कहां, कहां से ये बोला बुद्ध हंसने लगे तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ये तुम वो तुम ये तुम उसने गालियों की झड़ी लगा दी और बुद्ध मुस्कुराते हुए समय और परिणाम यह हुआ कि वह जोर जोर से गाली देने लगा और देते देते देते देते गला बैठ गया मुंह लाल पड़ गया चेहरा लाल हो गया और बिल्कुल गला बैठ गया चुप हो गया रुक गया तो बुद्ध मुस्कुरा करके बोले दे दिया दे दिया अरे हा दे दिया बुद्ध बोले पर मैंने आजकल भिक्षा लेना बंद कर दिया मैंने कुछ लिया ही नहीं तेरा तुझको अर्पण जिस चीज का दान ज्यादा करोगे वो बढ़ेगी हाँ प्रेम दान करोगे तो प्रेम बढ़ेगा भक्ति का दान करोगे तो भक्ति बढ़ेगी ज्ञान का दान करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा कई लोग आंख दान कर देते हैं फार्म भर देते हैं हमारी आंख ठीक ठाक हो तो मरने के बाद किसी को दे देना तो मैंने सुना है जो आंख दान करते हैं अगले जन्म में उनको हिरण जैसी मोटी मोटी आंख मिलती है अच्छी आंख मिलती है उनको दान करी थी ना हा जिस चीज का कर दान करोगे वो तो बढ़ेगी कंफर्म है इसलिए दान करो दूसरी बात तुम गृहस्थ हो बेटा जी बाबा और तुम राजा हो राजा किसी पत्नी का नहीं होता राजा किसी मां का नहीं होता राजा केवल अपने पुत्र का नहीं होता राजा तो पूरी प्रजा का होता है इसलिए राजा को चाहिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी सुरक्षा रखे और ध्यान रखना राजा के राज्य में यदि प्रजा दुखी है तो राजा दोषी होता है राजा पाप तो कभी करे ही नहीं पुत्रो पाप होते कभी देखे भी नहीं पाप को रोकने की सामर्थ्य होने के बावजूद यदि पाप होते हुए कोई देखता है तो वो डबल पाप है मेरी आंखों के सामने पाप कर्म हो रहा है शक्ति है डटकर मुकाबला करो मेरे रहते हुए तो मैं ऐसा नहीं कर सकते और शक्ति नहीं है तो आंख नीचे करके निकल जाओ वहां से लेकिन आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है भीष्म पितामा यह उपदेश ही रहे थे कि पांडवों के बीच में खड़ी द्रौपदी हंस गई बीच में कहा बेटी आपको हंसी क्यों आई द्रौपदी तो थर थर कापने लगी डर गई बेटी मैं कुछ कह रहा था तुम हंस गई क्यों नहीं बाबा माफ कर दीजिए गलती हो गई वो ऐसी ऐसी आ गई मुझे हंसी नहीं बेटी जो कुलीन स्त्री होती है वो बिना कारण कभी नहीं हंसती उनकी जरासी मुस्कुराहट में भी कोई ना कोई कारण छुपा रहता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा हंसी आई क्यों तुम्हें शायद यह ज्ञान नहीं पुत्री भीष्म जब बोलता है तो तुम्हारी सास कुंती भी इस तरीके से कभी हंस नहीं सकती तुम्हें क्यों हसी द्रौपदी बोली माफ कर दीजिए पितामह गलती हो गई भीष्म रोते हुए बोले बेटी जो कुलीन घर की महिलाएं होती है ऊंचे खानदान की स्त्रियां होती हैं, जो शिक्षित नारी होती है उसकी तो जरासी मुस्कुराहट में भी कोई कारण छुपा रहता है वो बिना कारण कभी नहीं हंसती बेटी इस कुंठा को लेकर मैं मरना नहीं चाहता तुझे बता नहीं होगा हसी आई क्यों द्रौपदी ने साहस किया आखिर भीष्म के सामने बोलना द्रौपदी बोली आज तो बड़े भारी ज्ञान का उपदेश कर रहे हो पितामह कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है यदि यह महापाप है तो यह महापाप आपने क्यों किया मैंने किया द्रौपदी बोली स्मरण करो पितामह दुष्ट दुशासन मुझे खींच करके लाया कौरवों की भरी सभा में मेरा अपमान हुआ मैं पढ़ी लिखी नारी हूं क्योंकि प्राचीन भारत में अशिक्षित नारी तो होती ही नहीं थी प्राचीन भारत में स्त्रियां जितनी पढ़ी लिखी और शिक्षित होती थीं उसका दो परसेंट भी आजकल नहीं है कौरव पांडवों के संविधान का मुझे ज्ञान है जब सभा में खींचकर मुझे दुशासन लाया तो सभा में सबसे ऊंचे सिंहासन पर आप बैठे थे कौरव पांडवों के पितामह अतिरथी वीर द्वारस भागवतों में जिसका नाम मुझे याद है मैंने सबसे पहला प्रश्न आपसे किया था और रोते हुए किया था पितामाही करजस्वला नारी को सभा में खींच कर लाया जाना यह कहां का धर्म है यदि आप इसको नहीं मानते तो मैंने दूसरा प्रश्न किया था कि पांडव लोग जब जुए में हार कर स्वयं दास बन गए तो एक दास को एक रानी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है और मैं जानती हूं कि कौरव पांडवों के संविधान में सबसे ज्यादा अधिकार आपको मिले हैं आप उंगली उठाकर इशारा कर देते तो हिम्मत नहीं होती दुशासन की मेरी साड़ी को खींचता हिम्मत नहीं होती पापी दुर्योधन की मुझे अपनी जंगा पर बैठने का इशारा करता लेकिन मैं आपसे प्रश्न करती रही और आप नीचे सिर करके बैठे रहे ये सब देखते रहे आप आज कहते हैं आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है तो ये महापाप आपने क्यों किया महाराज ये बात सुनते ही भीष्म के नेत्रों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े रोते हुए बोले पुत्री तू बिल्कुल सत्य कहती है मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसकी आंखों के सामने यह अन्याय होता रहा और मैं सब देखता रहा पर तू जानती है आज मैं बावन दिन से बाणों के सैया पर पड़ा हूं तूने देखा है द्रौपदी मेरे रोम रोम में बाण छिदे हैं और एक एक बूंद करके रक्त मेरे शरीर से निकल चुका और मुझे ऐसा लगता है कि 2000 बिच्छू यदि एक साथ डंक मारें 2000 बिच्छू यदि एक साथ डंक मार दें उससे जितनी वेदना होती है उससे भी हजार गुनी वेदना इसमें मुझे है मेरे रोम रोम में बाण लगे हैं बेटी एक दिन से नहीं बावन दिन से मैं चाहता तो पहले दिन ही मृत्यु को प्रबरण कर लेता लेकिन मैं बावन दिन से उस तकलीफ को सह रहा हूं क्यों क्योंकि मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं मेरे जीवन में यह अपराध हुआ है मेरे जीवन में यह गलती हुई और तूने तूने आज उसका एहसास कराया है मुझे पर एक और बात बताऊं बेटी आहार सुध सत्य शुद्धि सत्य सुध्रुवा स्मृति जैसा खाओ अन्न वैसा हो गए मन मुझे लगता है कि मैंने दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था उस समय इसलिए मेरी बुद्धि में विकृति पैदा हो गई थी और बेटी चाह कर भी मैं उस कार्य को रोक नहीं सका यह तो गोविंद ने कृपा कर दी ना तेरे गोविंद वहां पधारे और सारी प्रजा ने देखा सारी बीच नारी है किनारी बीच सारी है सारी ही किनारी है किनारी ही के सारी है जिसका रक्षक मुरली धर है बेटी उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है द्रौपदी चरणों में गिर बोली पितामह मुझे क्षमा कर दीजिए आपके मन को तकलीफ देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था तो दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस धर्म दान धर्म मोक्ष धर्म की व्याख्या भीष्म ने करी और स्त्री धर्मान भगवत धर्मान स्त्री धर्म और भगवत धर्म की व्याख्या की समास व्यास योगत कहीं विस्तार कहीं संक्षिप्त ऐसे करके बताया और पांडवों को उपदेश करते करते भीष्म ने एक बार तो अपनी आंखें बंद करी और आंखें बंद करके फिर जरा सी खोल कर गोविंद को देखा परेश बोले आज बोले आपसे कुछ मांगने का मन है और पांडवों से बोले अब कोई बात मत करना मेरे को मेरे को थोड़ी सी अपनी निजी बात करनी कृष्ण बोले क्या है बोलो भीष्म ने कहा मेरी एक बेटी है और बेटी की शादी आज आपसे करना चाहता हूं पांडव बोले कर लो बा अर्जुन जो है ना वो भीष्म के ज्यादा मुचड़े थे क्यों भीष्म ने उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया अर्जुन भीष्म को बड़ा प्यारा था उसी ने इतने बाण लगाकर उनको सैया पर लेटाया अर्जुन तुरंत बोल गए बाबा हमने तो कभी देखी नहीं कौन सी बेटी एक बोले आप तो के बाल ब्रह्मचारी शादी नहीं करी तो बेटी कौन सी बीच में बोले मेरी पर्सनल बात है बोलो जय श्री कृष्ण मैं किस बेटी की बात कर रहा हूं वो इसको मालूम है टेड़ी टांग वाले को हम भी तो जाने बीच में कहते मेरी बेटी का नाम है मति बुद्धि इति मती रूप कल्पिता भी तृष्णा भगवती साहर तुम प्रकृति मुद प्रवाह मेरी जो कुमारी बेटी बुद्धि है उस बुद्धि को मैं आज आपको समर्पित करना चाहता हूं इति मतिरूपकल्पिता भगवान का बुद्धि मुझे समर्पित मत करिए क्योंकि लोग बुद्धि मुझे देते हैं तो साथ में तृष्णा भी देते हैं बोले नहीं केशव विष्णा विगता तृष्णा विष्णा अब मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है कोई कामना नहीं है कोई आकांक्षा नहीं है क्योंकि मुझे लगता है जब तक बुद्धि आपका वर्ण नहीं करे वो सदबुद्धि नहीं होती मेरी बेटी का वर्ण कर लो केशव क्योंकि उस बुद्धि को अब और कोई भटकाना नहीं चाहता के बहुत भटकी है संसार में बहुत भटकी है दुनिया में अब तो बुद्धि की डोर केवल तुम्हारे चरणों में लग जाए ये चाहता हूं एक एक झांकी तुम्हारी स्मरण होती है और जिस झांकी को मैं देखता हूं ना वहीं पर गड़ जाती है नजरें हटने का नाम नहीं लेती आहा। ये अर्जुन है ना बाणों से छेद रखा मेरा शरीर इसने बड़े गुमान में कह दिया था सैनियो रो मध्य रथम स्थापय हे अक्षुत दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ की स्थापना करो कई मैया सहयोधव्यम अस्मिन रण समुदय मैं देखूं तो सही मुझे किसके साथ में युद्ध करना है और आपने जब रथ बीच में खड़ा कर दिया सो हाथ फूल गए मेरे बाबा मेरे ताऊ के बेटे मेरे मामा के बेटे मेरे काका मेरे ये मेरे वो धनुषमान छोड़ के पीछे गिर गए उस समय मैंने देखा है कैशव मैंने देखा उस समय आपके उस दृश्य को एक हाथ में लगा था घोड़े का चावुक और एक में लगी थी घोड़ों की लगाम और इस प्रकार टेढ़ी नजर से अर्जुन को देखते हुए आपने जो उपदेश किया था नई नस्त्राणी नहीं दहती पावक नो न शोषिय मारुता दो दो माइक सामने लगे हूं तीन तीन गद्दे नीचे बिछे हों आप जैसे हजारों श्रोता गण प्रेम से कथा सुन रहे हो तो तीन घंटे क्या मैं तीस घंटे नॉन स्पॉप सुना सकता हूं बड़ी बात नहीं है लेकिन जहां दोनों तरफ तो लाखों सैनिक खड़े हों और युद्ध का संक बच चुका हो सब सैनिकों के हाथ में धनुष्मान तने हो बड़े बड़े वायस्त्र पाशुपतास्त्र आग्नि अस्त्र सबसे एकदम सुसज्जित हो और एक हाथ में लगी है लगाम दूसरे में लगी घोड़े की चावक उस समय गीतों गीतोपदेश करना गोविंद सिवाय तुम्हारे किसी और के बस की बात नहीं है तीन गद्दों पर बैठकर तो उपदेश कोई भी कर लेगा लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में आत्मोपदेश करना शिवाय योगेश्वर तुम्हारी सामर्थ्य आज मैं याद करता हूं अपने अंतिम क्षणों में वो तो झोंकी मेरे दिल में आकर के बैठ जाए और आप जैसे अक्रपालु कौन हो सकता मेरे प्रभु आप तो अपनी बात कभी रखते ही नहीं भक्तों के सामने हमेशा आपको याद है जब मैं कौरवों की सेना का सेनापति बना तो मुझे पता चला कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा भीष्म कहते हैं भगवान ने कह दिया था, कौरबों से पांडवों से भैया एक तरफ हम रहेंगे एक तरफ हमारी सेना रहेगी और हम जिस तरफ रहेंगे अस्त शस्त कोई ग्रहण नहीं करेंगे ज्यादा बोलोगे तो रथ ठाक सकते हैं बस। हाँ। बोले, मुझे तो आपकी जरूरत है। अरे हम धनुष्मान भी नहीं चलाएंगे अस्त तो बोले नहीं रथ तो चला लोगे बस रथ चलाने वाला चाहिए देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे उनमें हरिदम ये संयम के घोड़े लगे अपने रथ को सुमारग लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो रथ को हाँकने वाला ही तो चाहिए अर्जुन ने वर्ण कर लिया कृष्ण का और विश्व कहते हैं जब मैं सेनापति बनकर कौरबों की सेना के आगे वाले रथ में आया और बिल्कुल सामने मैंने आपको अर्जुन के रथ पर सारथी के रूप में देखा और मैंने ये भी देखा कि आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा तो केशव मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरिने शस्त्र गहां तोला जो गंगा जननी को निशांत अनुसूत न कहा मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली आज कृष्ण के हाथ में सस्त ग्रहण नहीं कराया तो मैं भी गंगापुत्र नहीं मैं भी शांतनु बिहारी नहीं और भीष्म ने फिर बाणों की जो बौछार लगाई भगवान कभी अर्जुन को देखे कभी भीष्म को देखे कभी अर्जुन को कभी भीष्म को अर्जुन का कवच टूट गया बाजू बंद जो यहां बनते हैं वो टूटकर गिर पड़े मुकुट कहीं गया और बाणों की बौछार एक बाण में से पचास पचास बाण निकलते बोले अर्जुन कुछ कर भैया ये बूढ़ा बाबा कमाल करता है अरे देखो सही ये क्या कर रहा है अर्जुन बोले भीष्म है इनका नाम इनसे युद्ध करना कोई मजाक नहीं है केशव, और युद्ध करते करते भीष्म ने एकांत बाण तो गोविंद के चरणों की ओर भी पहुंचा दिया अरे मेरे को ही मारता है भाई अरे कुछ करो अर्जुन अर्जुन बोले क्या करू भीषम ने जब बाणों की बौछार लगाई अर्जुन एकदम भयभीत हो गए और बिचारे एकदम घबराने से लगे मेरे गोविंद सारी प्रतिज्ञा भूल गए सारथी का पद त्याग दिया तुरंत रथ से नीचे कूद पड़े सामने पड़ा का टूटा हुआ चक्का उसी को गोविंद ने उठाया और जैसे भीष्म को मारने के लिए दौड़े भीष्म ने अपने दस बाण फेंक दिया पर हाथ जोड़कर बोले मार डालो केशव टुकड़े टुकड़े कर डालो मेरे अब बिल्कुल परवा नहीं है लेकिन मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने को तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी यही तो मैं चाहता था और आज वो हो गई आज भीष्म रोते हुए गोविंद से बोले कि स्वनिगम अत प्रतिज्ञा मृतम अधिकर तुम अब तो रथस्थ ध्रत रथ चरणोभ चलत गु हरिम हम तुम इमंगतोत्तरी क्या था मुझमें केशव मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उस रथ के चक्के को लेकर मुझे मारने दौड़े उस समय ऐसा लग रहा था कृष्ण जैसे कोई सिंह किसी हाथी को मारने दौड़ता है मतलब तुम सिंह थे तो हाथी से कम अपन भी नहीं थे पर आप जब मारने मुझे दौड़े और मैंने सुना है कि परमात्मा अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दे तो पृथ्वी पर प्रलय हो सकता है और पृथ्वी कांपने लगी लिखा चलत गुह पृथ्वी कांपने लगी तो आपका उत्तरी वस्त्र ये पटका कंधे से गिरा और उसने पृथ्वी पर गिरकर पृथ्वी को सांत्वना दी देवी तुम्हें प्रलय में जाने की जरूरत नहीं कांपने की जरूरत नहीं ये तो भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है तुम्हें इसमें डरने की जरूरत नहीं है आपका दुपट्टे ने समझाया, हे केशव, सुदर्शन चक्र की भांति रथ के चक्र को लेकर मुझे मारने दौड़ने वाली झांकी आज मेरे दिल में आकर के बैठ जाए बस यही मैं चाहता हूं एक एक झांकी आपकी मुझे स्मरण होती भगवान का क्या बोलते हैं पितामह आप आप जैसा महापुरुष तो जितने दिन रहे अच्छा है ना हमारे लिए भी पांडवों के लिए भीषमूल्य भी जीने की तमन्ना नहीं इतना सुंदर अवसर कब मिलेगा देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते यही गीत गाते मैं तन नात त्यागू गोविंद दामो धरमा अब जिक्र करूंगा क्या है? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले श्री गंगा जी का तट हो यमुना कबंसी बट हो मेरा साम्रा निकट हो जब प्राण तन से निकले पीताम्बरी कसी हो मुखड़े पे कुछ हंसी हो छ मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकले जिकर करूंगा क्या घनश्याम जल्दी आना नहीं हम कबूल जाना मुरली की धुन सुनाना जब प्राण तन से निकले आपकी झांकी को देखते देखते प्राण निकल जाएं इससे सुंदर मौत कोई हो सकती है गोविंद को निहारते निहारते मानव नेत्रों के माध्यम से गोपाल की झांकी को अंतर हृदय में उतार लिया और भी पांचभद्र पांचभद्र पांच देह का परित्याग कर दिया पांडव बहुत रोए कृष्ण कृष्णमुर् क्यों ये महापुरुष थे राज्य गद्दी उनको मिली है भीष्म के संस्कार हुए गोविंद द्वारिका पधारे और फिर परीक्षित महाराज का जन्म हुआ ऋषि बोले कैसे जरा बताइए गए तो, तो सूत जी बोले अब ये तो मैं सबेरे नौ बजे से बताऊंगा आप ध्यान दें बिल्कुल अभी कोई उठेंगे नहीं दो मिनट मेरा विशेष निवेदन आप सब लोग तो मर्यादा को जानते हैं और मर्यादा का अनुपालन कथा में होना चाहिए आज पूपूर्वक हमारे मध्य पधारे हैं सदा सदाग्नमीष्ट दोस्पद शिविर शरण्यं भीत्याति हम प्रणतकाल भवात महापुरसु चरम अस्ति स्वस्तवा स्वधस्तजसुपितीं धर्मिष्ठ व्यवचस यदरण्यं मृगा दयित शम धंदे महापुरषदे चरणारिंद अस्ते स्वस्थी कराग्र विगल कल्प प्रसूना प्लुत वस्तू प्रस्नतवेणुरातलहरी निर्बाण निर्व्याकुल स्रस्त स्रस्त निबधनी गोपी सहस्रावृत हस्तनतापवर्गमखिल किशोरक्री कृष्ण पद पंक पंजरा अदिशु मनसाजुहंस प्राण प्रयाणसम कभवित कंठवरोधन विधो स्मरण वंशी विभूषित नवनी बलाधरोु सुंदर मुखा दरविंदुने तर कि तत्व न जाने करोति कौतिल पंगो लंघयती गिरी ृपा वंदे पर चक्षन्मेल तस्मी श्रीगुरव नम प्रातः कालीन स्तुति सब लोग मेरे साथ में गाएं पत्रिका आपके पास है बहुत श्रद्धा से गाइए so bad. sir कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमदभागवत महापुराण मंजपराशील परम पूज्य संत स्वामी विद्यानंद जी महाराज समुपस्थित समस्त संत ब्रंद, भक्त ब्रंद चरणानुरागी स्नेही जन माता और बहने गोविंद की कृपा से माता की पवित्र आज्ञा से पूज्य महाराज श्री की अध्यक्षता में उनकी सन्निधि में भागवत कथा या ज्ञान यज्ञ ज्या सप्ताह का आज द्वितीय दिवस प्रारंभ करते हैं महात्म्य सहित तृतीय दिवस बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम से हम लोग भागवत कथामृत का पान कर रहे हैं और आह्लादित होकर के महर्षि सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को लक्ष्य करके सुना रहे हैं ऐसा सुंद और सुरम्य वातावरण है हजारों संत बैठे हैं शौन कादि ऋषियों के रूप में व्यास मंचासीन है आदरणीय सूत जी और महात्मा परीक्षित के जन्म के बारे में जो प्रश्न किया था उसका वे उत्तर दे रहे हैं कहते हैं ऋषियों महात्मा भीष्म ने गोविंद के चरणों की प्रीति को जागृत किया और उनको निहारते निहारते पांच भौतिक देह का परित्याग कर दिया माता कुंती के चरणों में वंदन करके कह दिया प्रभु ने भुआ अब हम जाने की अनुमति चाहते हैं पांडव का जाने का नाम लेते हो तो लगता प्राण निकल के जा रहे हैं क्या लेकिन हमारी वजह से द्वारिका वासियों को दर्शन लाभ से बहुत समय तक वंचित रहना पड़े ये तो हम नहीं चाहते अतः श्री द्वारिकाधीश को द्वारिका विदा करने की तैयारियां विदाई समारोह हो रहा है पांडवों को राज्य विसिक्त करके भीष्म को मोक्ष प्रदान कर गोविंद जा रहे हैं कुरकुल की नारियां कैसे प्रभु को आ सत्कार करते हुए उनको विदा कर रही है और लेकिन गोविंद सबको देख रहे सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गधारी धृतराष्टुत्सुर गौतमो यमऊ भगवान को विदा करने में जो सबसे आगे लोग हैं उनका नाम बता रहे सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तो नहीं आता था गांधारी धृतराष्ट्रस् युत्सुर गौतमो यमऊ शब प्रभु को विदा किया कुरकुल की नारिया महल की अटारियों पर खड़ी है कि प्रादारूढ़ बब्रसु कुमई कृष्ण प्रेम ब्रीडा स्मित क्षण महल की अटारियों पर खड़ी होकर के ऋषियों बब्रसु कुसुम कृष्ण गोविंद के ऊपर कुसुम वृष्टि करती है सुमन वृष्टि कर रही है हुँ? प्रेम वीड़ास्मित एक क्षण उनको लग रहा है कि गोविंद हमें छोड़ करके जा रहे हैं भगवान ने माता कुंती को प्रणाम किया युद्धिर जी को नमन किया भीमसेन को भी प्रणाम किया अर्जुन को गले लगाया और नकुल सहदेव को आशीर्वचन कहा बोले अर्जुन से साथ में जाओ गोपाल के अभी गोपाल ही तो है ये बीच में कोई संकट ना आ जा बेबड़े भीलों की नगरी भी पड़ती है अर्जुन को आश्चर्य तो हुआ लेकिन अब आदेश है तो छोड़ने तो जाना ही है से बोलो जय श्री कृष्ण मार्ग में जितने भी देश पड़ते हैं लघु राज्य पड़ते हैं उन सब जगह कृष्ण का सविधि स्वागत हो रहा है और द्वारिका में जैसे गोविंद अर्जुन तो उनको बन से पार लगा कर फिर वापस आ गए और यहां द्वारिका में पता चला कि हमारे प्रभु हस्तिनापुर से लौट रहे हैं बड़ी तैयारियां चल रही है द्वारिकाधीश के सत्कार की स्वागत की लेकिन भगवान जब द्वारिका में प्रवेश किए तो गुरुजनों को प्रणाम कर रहे भागवत में लिखा है प्रविश दस्तु गृह पित्रो परिस बबंदे सिरसा सत्य देवकी की प्रमुखा मुदा कन्हैया ने द्वारिका में जब प्रवेश किया तो अपनी सातों माताओं को प्रणाम किया बबंदे सिरसा सत्य माता देवकी की जन्म प्रमुख हैं क्योंकि वो कृष्ण की माँ है। ऐसे अपनी सातों माताओं के चरणों में गोविंद ने प्रणाम किया सात मैया हैं कृष्ण की हाँ उनमें सबसे छोटी हैं द्रौपदी ये माता देव की रोहिणी दूसरे नंबर पर आती है प्रभु ने सबके चरणों में प्रणाम किया माताओं ने गोविंद को उठाकर गले से लगाया और यहां गोविंद पहुंचे हैं द्वारिका में लो हस्तिनापुर में उस बालक ने जन्म ले लिया जिसको गोविंद ने गर्भ में जाकर के बचाया था ना उस बच्चे का एक नाम विष्णुरात है विष्णुरात का मतलब होता है विष्णुना रात दत्त विष्णुरात भगवान के द्वारा जिसको दिया गया प्रभु ने जिसकी रक्षा की उसको विष्णुरात कहते अब तो माता कुंती की यहाँ तो बड़े नगाड़े बज रहे हैं आज बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं धुंधवियां बज रही हैं मिठाइयां बट रही हैं बधाई गाई जा रही हैं बधाई बजाई जा रही हैं बधाई बांटी जा रही हैं एक बधाई ऐसा शब्द है जो तीनों में प्रयोगार आता है बधाई बांटी गई बधाई गाई गई और बधाई ली गई बधाई बजाई गई लेकिन इस बालक ने जन्म लिया सज्जनों और जन्म लेती पालती लगाकर भीड़ में ऐसे बैठ गया बताओ ऐसा कभी होता है क्योंकि वहां भीड़ लगी थी पांडवों के वंश को आगे चलाने वाला एक ही तो बालक है पालती लगा के बैठ गया और भीड़ में ऐसे देखने लगा मत कुंती आश्रम पड़ गई ये कैसा बालक हमारे घर में हुआ बड़े बड़े धौम्यादि ऋषि बैठे थे महात्मा वशिष्ठ जी और आदरणीय वेद व्यास जी भी थे के में प्रणाम करके कुंती ने पूछा ये कैसा बालक ऐसा क्या देख रहा है कि भीड़ तो इतनी लगी है पर गर्भ में जाकर जिसने मुझे बचाया था वो टेढ़ी टांग वाला इसमें दिखता क्यों नहीं है इस भीड़ में वो छुपा कहा है इसलिए उसका नाम विप्रो ने परीक्षित रखा बड़ा सुंदर नाम है परीक्षित महाराज के मामा हैं विराट नगरवासी। विराट नगर की बेटी थी ना परीक्षित की माता उत्तर। तो विराट नगर के यहां से तो छोचक आया हमारे ब्रज में छोचक बोलते हैं उसे हाँ बधाईया आ रही हैं, चाव आ रही हैं। गोविंद बोले मेरी बहन सुभद्रा के घर पोता हुआ है चलो पंडित कुर्ती कुर्ता टोपी दे आमे बोलो जय श्री कृष्ण बड़े में जब बालक होता है ना तो कुर्ता टोपी लेके जाते हैं लेके तो बहुत कुछ जाते हैं पर उसका नाम कुर्ता टोपी होता है हाँ छोचक लेके आ रहे हैं अब देख लो अपने मामा के घर से भी आ रहा है छोचक और पिताजी के मामा के घर से भी आ रहा है अभिमन्यु के मामा गोविंद है तो वो भी लाए अभिमन्यु उत्तरा के पुत्र है ये सुभद्रा के पुत्र है उत्तरा के पति हैं इसलिए उत्तरा के गांव से भी आया और उत्तरा की सासुजी के गांव से भी आया सबका प्रिय है सबका बड़ा ये कृपा भाजन है ये बालक अब माता कुंती तो सबकी गोद में देती अब भी आशीर्वाद दे दो महाराज आप भी आशीर्वाद दे दो गुरुजी आप भी आशीर्वाद दीजिए अब बालक को सभी गोद में लें लेकिन वो बच्चा हंसता नहीं है जो भी उसको गोद में लेता है उसको ऐसे देखता है फिर सोचता ये नहीं है जो भी उसको गोद में ले उसी को ऐसे देखें फिर बोले ये भी नहीं है वो ये खोल रहा है कि वो कहा जो गदा लेकर गर्भ में पधारा था अब तो माता कुंती ने देखा गोविंदा आ रहे बधाई देने और मैया ने सबसे पहले वो बालक जैसी कृष्ण की गोद में दिया कहिया की गोद में जाती खिलखिल खिलखिल खिलखिल -खिल करके हंस गया बोले यही तो है इसी ने तो बचाया था गोविंद ने उसके सिर पर हाथ घुमाया पर नाम रखा ब्राह्मणों ने कुंडली बनाई उसके भविष्य के बारे में सारी बातें बता दी अर्जुन के समान धनुर्धर होगा करुण जैसा दानवीर होगा युदिष्ठिर जैसा धर्मात्मा होगा भीमसेन जैसा पराक्रमी होगा और करुणावान होगा सारी उसमें पांचों पांडवों के लक्षण उसमें बताए और अंत में किस गलती से इसको ऐसा होगा वो भी बता दिया पर बोले आप लोग चिंता न करें धर्म के माध्यम से सब अशुभ नष्ट हो जाते हैं उसमें सोचने वाली बात नहीं है आज भगवान द्वारिका जा रहे हैं अर्जुन से बोले चलोगे द्वारिका अर्जुन को कृष्ण का सान्निध्य बहुत प्रिय लगता है इसलिए अर्जुन तो द्वारिका चले गए मेरे गोविंद के साथ में और यहां परीक्षित धीरे धीरे धीरे धीरे हस्तिनापुर में बड़े हो रहे हैं ऋषियों ने पूछा था ना परीक्षित का जन्म कैसे हुआ इसलिए सुत जी ने बताया ऋषि पूछे क्यों जी इस परीक्षित को सात दिन में मरने का साप क्यों लगा ये बालक तो बड़ा तेजस्वी है बड़ा भगवत और भागवत भक्त है बोले हुआ ऐसा कि भगवान जब द्वारिका में गए अर्जुन तो कृष्ण के बहुत प्रिय है भगवान के इसलिए प्रिय नहीं है अर्जुन के बहुत बड़े पराक्रमी हैं। पराक्रम की दृष्टि में देखा जाए तो अर्जुन का आठवां नंबर आता है बोलो जय श्री कृष्ण महाभारत में अर्जुन से बड़े बड़े पराक्रमी कई थे और संतजन कहते हैं कि महाभारत के तीन योद्धा सर्वश्रेष्ठ हैं उसमें पहले अतिरथी वीर का नाम है द्वारकेश्वर श्री कृष्ण जिनके धनुष का नाम है सारंग सारंग धनवा उनका नाम है यह एक अलग बात है कि अठारह दिन केवल अठारह दिन महाभारत युद्ध में कृष्ण ने अस्त शस्त ग्रहण नहीं किया था पर कृष्ण जैसा धनुर्धर उस दूसरा कोई नहीं था गुरुकुल में सबसे पहली विद्या तो कृष्ण ने धनुर्विद्या ही पढ़ी भागवत में लिखा है सरह्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय पथांस तथा तथा चान्विकीम विद्याम राजनीतिम चिधाम कृष्ण ने सबसे पहले धनुर्विद्या को पढ़ा गुरुकुल में यह यो अद्भुत योद्धा है महाभारत का दूसरा सबसे पराक्रमी अतिरथि वीर है जिसका नाम है भीष्म पितामह महाभारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ वीर है महात्मा कर्ण पराक्रमशीलता की दृष्टि में देखें तो अर्जुन तो बहुत पीछे हैं लेकिन अर्जुन में जो सद्गुण है वो इन किसी में नहीं है इसलिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ हो गए सद्गुण क्या है पर अर्जुन की बराबर एकाग्रता किसी में नहीं है अर्जुन जब एकाग्र हो जाते हैं तो पड़ोस में से कौन निकल गया यह भी उनको पता नहीं चलता ये अर्जुन के जीवन का वैशिष्ट है जब गुरुजी पढ़ा रहे थे ना और कांक भाई इसमें चिड़िया की आंख में बाढ़ मारना आप लोग सब जानते हैं कथा अब एक एक करके राजकुमारों को बुलाया तुम्हें क्या देखे बोल बहुत बड़ा पेड़ है उसमें सैकड़ों डाली है फिर उसमें बहुत पत्ते हैं फिर एक डाली पर चिड़िया भी है चिड़िया की शायद आंख भी है जा नंबर सबका आया जब अर्जुन का नंबर आया और पूछा कि तुम्हें क्या दिखना है बोले मुझे तो एक आंख दिख रही है और मुझे कुछ नहीं दिख रहा इस एकाग्रता की वजह से अर्जुन सर्वश्रेष्ठ तो शिष्य है सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है और सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं बोलो जय श्री कृष्ण इसलिए गीता में गोविंद महात्मा संजय बोलते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम गीता का अंतिम श्लोक है हुँ? जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां धनुर्धर श्री अर्जुन हैं वहां लक्ष्मी विजय सब कुछ एक साथ रहती है अर्जुन बहुत बड़े भक्त हैं गोपाल के इतने अद्भुत भक्त हैं द्वारिका में गए भगवान के इनसे कई संबंध है अर्जुन से हाँ अर्जुन भुआ के बेटा भी हैं अर्जुन कृष्ण के मित्र भी हैं अर्जुन कृष्ण के शिष्य भी हैं और खासम खास भी हैं बोलो जय श्री कृष्ण हाँ। इतने संबंध है अर्जुन से इसलिए अर्जुन तो एकदम जाकर के पलंग पर शैन करके थक गए थे इस बार अर्जुन रथ को चला के ले गए गोविंद को बिठा के और ऐसी गहरी नीत आई लेकिन अर्जुन जब सोते थे ना तो उनके रोम रोम से कृष्ण नाम निकलता था इतने भक्त हैं रुक्मी जी ने आज बहुत सुंदर पदार्थ बनाए और गोविंद से प्रार्थना करके बोली प्रभु स्वीकार करें कन्हैया ने कहा देखो घर में अतिथि जब आ जावे तो अतिथि के भोजन किए बगैर स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए अब अर्जुन आए हैं अर्जुन सो रहे हैं मैं उनके बिना भोजन करूं ये तो असंभव है ना रुक्मिणी बोली आप प्रारंभ करिए मैं बुला के लाती हूं महाराणी रुक्मिणी जी थाली छोड़कर के अर्जुन को बुलाने गई तो क्या देखा कि सोते सोते अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा है जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नाम प्रस्फुटित हो रहा है रुक्मिणी जी भी आखिर गोविंद की पटलानी है इस स्थिति को देखा तो अर्जुन को जगह ना भूल गई और खड़े खड़े रुक्मी ध्यानस्थ हो गईं झूमने लगीं धीमे धीमे ताली बजाने लगीं कीर्तन में ताली बजती है ना अर्जुन गहरी नींद में कीर्तन कर रहे नारद जी आ गए मैंने कहा था ना कल कि नारद जी तो आ ही जाते हैं क्योंकि वो भगवान के मन है अरे केसव क्या हुआ आप शुरू करो ना ये प्रसाद तो शीतल हो जाएगा आप भोग लगाओ ना प्रभु भगवान का घर में अतिथि भोजन नहीं करना चाहिए अतिथि के बगैर अपन कैसे कर सकते नाराजी बोले आप शुरू करिए मैं जाता हूँ अतिथि को जगाने नाराजी वीणा लेकर के गए तो देखा गहरी नींद में अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा है रुक्मणी जी खड़ी खड़ी धीमे ताली बजा रही है नाराजी का जरा देखो तो सही कौन से स्वर में कीर्तन हो रहा है सो जगाना भूल गए और वीणा बजाने लगे सत्यभामा भावा ने कहा आरम्भ तो करिए भगवान ये, ये भोग कितनी देर का रखें ठंडा हो जाएगा कृष्ण बोले बिना नहीं कर सकते सत्यभामा सत्यभामा बोली तो मैं जाती बुलाने अब ने जाकर के देखा कि सोते सोते अर्जुन कीर्तन कर रहे हैं रुक्मणी जी ताली बजा रही है नारो जी वीणा बजा रहे हैं सत्य भामा भी जगह भूल गई इन्होंने नाचना शुरू कर दिया बोलो जय श्री कृष्ण हाँ कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की रेखा बदल जाती है आप आज से देख लेना ये पक्की बात के बोलता हूं ज्योतिषी जी को अपना हाथ दिखाना और ज्योति जी बोलते वाली रेखा गड़बड़ हो रही है हाँ राहु वाली रेखा लंबी हो गई है तो आप कथा में रोज आना और जब भी कीर्तन हुआ करे तो ताली बजा के कीर्तन में बजाना और गाना सात दिन अपने आप रेखा मत देखना कहीं नापने लग जाओ उंची टेप से कितनी लंबी हुई ऐसा कुछ नहीं करना है आपको तो सात दिन देखना ही नहीं है हाँ। अब दिन आप देखना कथा पूरी होने के बाद सीधे ज्योति के पास जाके पूछना अब देखो ज्योति बोलेगा बापरे भाग्य रेखा लंबी हो गई राहु वाली खत्म हो गई राहु वाली रेखा की लाइन चेंज हो गई कीर्तन में ताली बजाने से हस्तरेखा बदल जाती है और एक बात कहूं जो कीर्तन में नाच लिया उसको फिर चौरासी लक्ष्योनियों में नाचना नहीं पड़ता रिजर्वेशन कंफर्म, हाँ जो गोविंद के कीर्तन में नृत्य कर लिया वो चौरासी लक्ष्य योनियों में नहीं नाचता पुनरअपि जननम पुनरअि मरणम पुनरअी जननी जथरे सैनम खतम हाँ और बैंड बाजे के सामने बेटे की शादी में जो नाच लिया उसको चौरा कोई रोक नहीं सकता वो नाचता ही रहेगा खूब नाचो बार बार आओ बार बार जाओ बार बार नाचो भागवत में लिखा है कभी गाने का मन करे तो गोविंद के लिए गाओ कभी रोने का मन करे तो प्यारे कन्हैया की याद में दो आंसू बहालो कभी हंसने का मन करे ना मेरे गोपाल की सुंदर चपल बाल लीला सुन सुनकर खोब हंस लो उनकी लीला अब आप सुनेंगे पांचवें दिन से रसगुल्ला की कथा आ जाएगी ना कैसी कैसी लीला करते हैं गोपाल ने? कभी हंसने का मन करे तो हंस लो हाँ और भागवत में लिखा है कभी रूठने का मन करे तो गोविंद से रूठ लो बोलो जय श्री कृष्ण भक्त हाँ। उनसे रूटते भी रहते कभी तकरार भी कर लेते हैं भक्त लोग मीठी भगवान से नरसी मेहता की जो गुजरात में कविताएं हैं उन कविताओं में नरसी मेहता ने जो जो गाली सुनाई है कन्हैया को हा खूब गाली सुनाई प्यार में सब होता प्रेम हो गया ना गोविंद से तो अर्जुन इतने तन्मय हैं कि सोते सोते कीर्तन कर रहे और सत्यभामा जी तो नृत्य करने लगी कन्हैया बोले जो अंदर जाता है लौट के आता ही नहीं और सब बोल के जाते हैं भोजन ठंडा हो रहा है हमारी परवाह किसी को नहीं अंदर जाकर के गोविंद ने देखा तो मा तो कीर्तन स्वर लहरी चल रही है अर्जुन सो रहे सोते सोते कीर्तन चल रहा है रुक्मनी ताली बजा रही है नारजी वीणा बजा रहे हैं सत्यभामा जी नृत्य कर रही है मेरे गोविंद की आंखों से आंसू बह चले और प्रभु ने आकर के अर्जुन के चरण दबाना शुरू कर दिया और जैसे ही गोविंद ने चरण दबाए उनके नेत्रों से आंसुओं की बूंद निकलकर अर्जुन के चरण पर जैसी गिरी हड़बड़ा के अर्जुन उठे ये क्या हो रहा है प्रभु गोविंद बोले इसीलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो अर्जुन तुम महान हो रोम रोम में तुमने बसाया है मुझे ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय होता है प्रभु ने गलेसियां लगाया सात भोग लगाया आदरणीय सूत्र जी कहते हैं कि अर्जुन तो ऐसे रमगे द्वारिका में कि उनको कुछ भी याद नहीं है हस्तनापुर इंद्रप्रस्थ कुछ भी स्मरण रहा ही नहीं पर यहां द्वारिका में परिस्थिति ऐसी बन गई महाराज कि धीरे धीरे धीरे धीरे कई समय निकल गए और स्थिति ऐसी बनी कि यदुवंशियों ने संतों का अपराध कर दिया विश्वामित्र असित कंड दुर्भाषा भ्रगु अंगिरा कश्यप बामदेव अत्री वशिष्ठ और नारद ये संत लोग बैठे थे धुना लग रहा था बच्चों ने वो पोटला बांध करके पेट पर साम के उनकी मजाक उड़ा दी संतों ने यदवंश के बिना होने का शाप दे दिया जीवन में प्रयास ये करो कि दुआएं सबकी ली जाए बद किसी की नहीं और शास्त्रों में लिखा है कि दुआ में जितनी ताकत है उतनी दवा में नहीं होती इसलिए महापुरुषों के सन्मुख जब भी आओ उनको नमन करो उनके सामने झुको हमारा ऐश्वर्य बढ़ेगा श्री वृद्धि होगी यश की प्राप्ति होगी संतों को नमन करना चाहिए बच्चों से गलती हो गई यदुवंश राजकुमारों से अपराध हो गया लौप पिंड को पीसकर उन्होंने समुद्र किनारे डाल दिया वो किनारे आकर एरिका नाम की घास पूरे जंगल में फैल गई और यदवंशियों में झगड़ा शुरू हो गया एक दूसरे को मारने लगे कहते कि अर्जुन वही हैं कृष्ण बलराम भी बचाने दौड़े किसी ने सुनी नहीं और लड़ते लड़ते पूरे यदवंश का विनाश हो गया बलराम जी शेष बनकर के क्षीर सागर में चले गए और हमारे गोविंद भी किसी को निमित्त बना करके अंतरधान हो गए प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण अर्जुन तो गोविंद की भारजाओं को लेकर आ रहे थे वृंदावन कन्हैया ने कहा था कि तुम तो हमारी पत्नियों को वृंदावन ले जाना किशोरी राधा रानी की सन्निधि इनको प्राप्त होगी तो कल्याण होगा अर्जुन लेके आ रहे थे तो स्वयं गोविंद ही गोप बनकर गए अपनी पत्नियों को लुट लिया ये बताने के लिए कि तेरा गांडी धनुष भी मेरे बिना किसी काम का नहीं है अर्जुन को तो ऐसा लगा जैसे हम लुट गए यहां परीक्षित बड़े हो रहे हैं। यद्यपि श्री बिदुर जी महाराज आज आए थे हस्तिनापुर में और सांकेत भाषा में उन्होंने थोड़ा युदिष्ठिर जी को संकेत कर भी दिया और दुर ने आकर के धृतराष्ट्र जी को बहुत फटकार लगाई बहुत डाट लगाई अपने बैठा बेटी कोई रहा नहीं तो अब जिनको तुम मारना चाहते थे उनके हाथ का भोजन करके पड़े रहते हो भवान बीमा पवर्जित पिंडम आदत् गृह ऐसी जीने की इच्छा तुम्हारे पुत्र सब समाप्त हो गए तो पांडवों के घर का भोजन करके पड़े रहते हो शर्म नहीं आती धृतराष्ट्र के मन में ऐसा प्रबल वैराग्य आया पत्नी गांधारी को लेकर के बन को चले गए यधुस्तर जी सुमेरे प्रणाम करने आए बुरे ताऊ जी कहां चले गए बहुत रोए विदुर ने उनको समझाया अर्जुन का तो चेहरा काला पड़ गया मुखमंडल की कहा चली गई तेजस्विता चली गई अर्जुन जैसी हस्तिनापुर में आए युद्धि तो याद रहता नहीं है कन्हैया मिल गए मानो सब कुछ मिल गया है अरे भैया भाई, भाई भी रहते हैं तुम्हारे माता भी रहती है और देखो तुम्हारा पोता परीक्षित बड़ा हो रहा है बहुत समझदार है उम्र से पंद्रह साल आगे चल रहा है भैया ये तो बहुत ही बुद्धिमान है रोज प्रणाम करता है हम लोगों के पास बैठता है हमारी सारी बातें सुनता है बड़ा गंभीर है ये कैसे हैं कृष्ण क्या बात है अर्जुन तो बोलता क्यों नहीं वसुदेव जी स्वस्थ है ना वसुदेव और वासुदेव दोनों ठीक है ना मामी जी देवकी जी एकदम अच्छी है ना ग्रसेन महाराज और यदुवंशी जितने भी हैं सब सानंद है ना लेकिन बात क्या तू तो बोलता क्यों तो नहीं मैं इतनी देर से बोले ही जा रहा हूं बोले ही जा रहा हूं तू तो कुछ बोलता ही नहीं क्या बात है तुम्हारे चेहरे का तेज किधर चला गया नष्ट तेजो विभासी में मानव के चेहरे के तेज को नष्ट होने के तीन कारण हो सकते हैं अगम्या नारी के संग समागम से भी तेज नष्ट होता है गौ माता का गलती से भी अपमान किया जाए या बहुत बड़ा अपराध हो जाए तो भी शरीर का तेज नष्ट हो जाता है या जिसके बिना जीवन में हमने रहना नहीं सीखा वो हमें हमेशा को छोड़कर चले जाएं तो भी तेज नष्ट होता है ऐसी गलती कोई तुमसे तो नहीं हुई इतनी बात सुनी थी कि अर्जुन तो युधिष्ठिर के चरणों में धड़ाम से गिर पड़े बोले बंजित तो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा परितंते जो देव विस्मा फनम भाई जी हम तो, तो लुट गए हमारे प्राण बल्लभ योगेश्वर कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए अपने चरणों का आश्रय प्रदान करने वाले मेरे जगदीश्वर गोविंद हमें अनाथ छोड़ करके चले गए यश संश्रे द्रुपद गे हम उपागता राग्याम स्वयं वर गृहे स्मर दुर्मदान जिनकी कृपा से हमने द्रुपद महाराज के यज्ञ में द्रौपदी जैसी भारिया को प्राप्त किया लाक्षा भवन में जिन्होंने हम हमारे ऊपर कृपा करके हमारी सुरक्षा की योनो जगोप दुरंच जुगोप वनमेतृरा सा दस हजार शिष्यों को लेखन के पधारे थे भाई जी और हमारे अक्षय पात्र में कुछ भी बचा नहीं था मेरे गोविंद ने आकर कैसी लीला करी संतों का नहाते नहाते पेट भर गया और उनके साप से हम लोग बच गए आज वही प्राणवल्लभ श्री कृष्ण में छोड़ करके चले गए जिनकी कृपा से किरात रूप में पधारे हुए भगवान शंकर को मैंने संतुष्ट कर दिया जिनकी कृपा से पराम्बा जगदम्बा देवी की मुझ पर कृपा हो गई आज वही हमारे जगदीश्वर गोविंद छोड़ कर चले गए कैसे हुआ क्या हुआ और यदवंशियों ने संतों का अपराध किया शाप लग गया और लड़ झगड़ कर आपस में सब मर गए चतु पंचा बशेषता दस बीस पचास बचे होंगे बाकी सब खत्म और मैं उनकी भारजाओं को लेकर के आ रहा था भाई जी बीलों ने लूट लिया गोप स्वयं कृष्ण आए बनकर ये किसी को मालूम नहीं माता कुंती दरबाजे के पीछे खड़ी थी और कुंती ने यह सुना ही था कि श्री कृष्ण चले गए, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और एक मिनट में प्राण निकल गया मर गया कृष्ण के वियोग को माता कुंती बर्दाश्त न कर सकी युधिष्ठिर बोले अर्जुन से अरे भोले भंडारी इतने दिनों के बाद तू द्वारिका से लौट कर आया भी तो यह अप्रिय समाचार लेकर के आया रोते रोते माता के संस्कार किए और पांडवों ने निश्चय कर लिया युधिष्ठिर बोले जब गोविंद ही इस भूमि पर अब विराजमान नहीं है तो हम लोग रह करके क्या करेंगे और नन्हे से परीक्षित को सबने गद्दी पर बिठाया तिलक कर दिया हस्तनापुर के सम्राट महात्मा परीक्षित हैं क्योंकि कृष्ण के वियोग में हम रह नहीं सकते मैं मैं तो बहुत छोटा हूं आप क्या कर रहे हैं बाबा मैं तो कुछ जानता नहीं हूं बोले परवा नहीं बेटा जब तक तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाए हमारे महामंत्री और कुलगुरु राजपाठ में तुम्हारी सहायता करेंगे राजनीति के गुरु तुम्हें सुनाएंगे सिखाएंगे महात्मा हमारे महामंत्री गुरुदेव तुम्हें आध्यात्मिक आदि आध दैविक आदि भौतिक शिक्षा प्रदान करेंगे व्यावहारिक शिक्षा भी तुम्हें हमारे कुल गुरु प्रदान करेंगे और हम तो इतने ही कहते हैं परीक्षित कि जीवन में तीन बातें याद रखना तुम्हारा यश बढ़ेगा पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण पहली बात ये यह कि शरण में शत्रु भी आ जाए एक बार उसको जरूर माफ कर देना क्षमा बढ़न को चाहिए छोटे को अपराध शत्रु भी एक बार शरण में आवे तो उसे तुम्हें क्षमा करना ही चाहिए एक बार तो कम से कम और दूसरी बात अतिथि का हमेशा सत्कार करना घर में संत पधारे विप्र पधारें अतिथि आए उनका कभी निरादर मत करना बेटा तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय ना जाने कहीं रूप में ारायण मिल जाए अतिथि का मतलब क्या होता है मैंने आपको फोन कर दिया मैं इतने बजे पहुंच रहा हूं आप मेरा स्वागत करने पहुंच गए तो मैं अतिथि हूं नहीं अतिथि का मतलब होता है जिसके न आने की तिथि निश्चित है और न जाने की तिथि निश्चित है अतिथि न तिथि अतिथि जिसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है वो अतिथि है और अतिथि का सत्कार करना तो मानव मात्र का कर्तव्य होता है अवश्य करना और तीसरी बात आंखों के सामने कभी पाप होते नहीं देखना क्योंकि मुझे लगता है कि पाप करना जितना पाप है पाप होते देखना भी उतना ही बड़ा पाप है पांडव लोग स्वर्ग को जा रहे हैं महाराज रास्ते में जितने तीर्थ तीर्थों का सेवन किया परीक्षित को रजगद्दी दे करके चले गए और बद्रीनाथ धाम से आगे अलकनंदा का आश्रय लेते लेते जहां से सरस्वती नदी का उद्गम है उधर से बाईं तरफ स्वर्गारोहण करने लगे उसको सतोपथ बोलते हैं स्वर्गारोहण लेकिन वेद के विरुद्ध एक भी आचरण जिसने किया है वह कोई भी व्यक्ति सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण पांडव लोग जब स्वर्ग को प्रस्थान कर रहे थे तो नकुल सहदेव दोनों बीच में गिर पड़े और मृत्यु हो गई भीमसेन ने पूछा भाई जी हमारे लघु भराता ये नकुल सहदेव की मृत ये क्यों क्या हुआ क्यों मर गए बोले इनमें एक को सुंदरता का अभिमान था एक को गणित विद्या का अभिमान था इसलिए ससरीर स्वर्ग ये नहीं जा सकते थोड़ा और आगे गए महारानी द्रौपदी का पतन बीच में हो गया भाई जी इनका पतन बीच में क्यों हुआ युद्ध बोले भीमसेन पति तो हमें इसके पांच थे पर द्रौपदी का आकर्षण अर्जुन के प्रति ज्यादा था इसलिए द्रौपदी भी शरीर तो नहीं जा सकती थोड़ा और आगे गए अर्जुन भी गिर पड़े भाई जी हमारे भैया अर्जुन क्यों क्यों गिरे बोले अर्जुन को गांधीप का बड़ा अभिमान था और गांधीप के अभिमान में आकर एक बार तो इसने कृष्ण के लिए भी बहुत आदर शब्द प्रयोग नहीं किए थे एक बार तो अर्जुन ने यहां तक कह दिया था कि ना हम संकर सनो ब्रह्म न कृष्णो कर्ष निरे बच अहम बा अर्जुनो नाम गांडीव यंडी से बोले पंडित जी मैं कृष्ण नहीं हूं मैं बलराम नहीं हूं प्रद्युम्न अनुद्धिमी नहीं हूं अहम बा अर्जुनो रामो मैं अर्जुन हूं महाराज गांडी वस् धनु अहंकार हो गया था इसे ये मनुष्यत्व में दुर्गुण है और ये सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता थोड़ा और आगे गए तो भीमसेन भी लड़खड़ा कर गिरे और मरते मरते पूछने लगे भाई जी मैं बीच में क्यों मर हूं मेरे लिए तो बता दो हसकर बोले तुम बहुत ज्यादा खाते थे बोलो जय श्री कृष्ण यावत जठरम तावत सत्व ही देववत में लिखा है भागवत में ये मंत्र है यावत भ्रियत जठरम तावत सत्व ही देनाम अधिकम यो भी मनत सस्तो जितने से अपना काम चल जाता है उससे ज्यादा की इच्छा यदि कोई रखता है सस्त वो चोर है तेन चोर को बोलते और दंड मरहती वह दंड का अधिकारी भीमशन चले तो अब शरीर के सह स्वर्ग में तो केवल युदस्त्र जी महाराज जा रहे थोड़ी दूर ये पहुंचे ही थे कि यमराज के दूत इनको पहले नरक में ले गए अरे भाई सुनिए हमको नरक में क्यों लाए बोले आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला था नहीं नहीं मैं, ब, ब, ब, मैंने तो कभी नहीं बोला एक बार बोला था आपने याद करो अस्व था माह नरोजरो द्रोणोचार तो पांडवों की सेना को बिछाते जा रहे थे लोग बड़े चिंतित हो गए गोविंद से बोले हम नहीं छोड़ेगा गुरुजी किसी को भगवान ने करते कहा करते बात है क्योंकि वो समझेंगे कौरव मुझे रोज प्रणाम करने आ रहे हैं। आते हैं आज पंद्रह मिनट पहले आ गए जबकि आते सब टाइम से पांच पांडव गए और भगवान भी गए थे पीछे पीछे गुरुजी को प्रणाम किया द्रोणाचार समाधि में थे ठीक है प्रसन्न हूं क्या चाहिए बोलो सिखा पढ़ा के भेजा था नहीं पांडव बोलो गुरु जी हम जो मांगेंगे हाँ हाँ मांगो मांगो क्या चाहिए बोलो बोलो गुरुजी ये बताओ तुम मरोगे कैसे बोलो जय श्री कृष्ण गुरुजी से पूछ रहे हैं आप मरोगे कैसे द्रोणाचार्य खोल के देखिए अरे तो पांडव आ जल्दी आ गया कौरव रोज जाते थे ना प्रणाम करने पांडवों को आज पहले भेज दिया प्रभु जी ने अब हां कर चुके हैं नहीं कैसे करें द्रोणाचार्य जी ने कहा पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुमको यहां भेजा किसने देखा दरवाजे के पीछे की ओर श्रीमान जी खड़े थे हवा से पीताम्बरी दिख रही थी थोड़ी थोड़ी द्रोणाचार्य समझ गए बोले जिसका वो रक्षक है पीताम्बरधारी उसको भय नहीं करना चाहिए और मेरे मरने का जहां तक प्रश्न है बेटा द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष धनुष्बाण तब तक है देवराज इंद्र भी उसको परास्त नहीं कर सकता ये पक्की बात है और मैं धनुष धनुष्बाण फेंक दू मुझे निहत्थे को कोई भी मार सकता है और जब तक मैं अप्रिय समाचार नहीं सुनूंगा तब तक मैं धनुष्बाण फेंक नहीं सकता और तुम जानते हो प्रिय कौन हो सकता है मेरे जीवन में एक ही तो बेटा है मेरा अश्वत्थामा उसका अप्रिय में बर्दाश्त नहीं कर सकता यही मेरी मौत का कारण हो सकता है देखो कितने महापुरुष अपने मरने का कारण भी बता दिए पांडव लोग आ गए कौरवों की सेना में एक हाथी था उसका नाम भी अश्वत्थामा ही था भीमसेन ने बहुत स्वत्थामा उठाया धड़ाम से जमीन पर पटक दिया जोर जोर से चिल्लाने लगे अस्वत मारा गया असत मारा गया द्रोणाचार्य बोले तुम झूठ भी बोलते हो तुम्हारी बात मैं मानू कैसे हाँ युधिष्ठिर यदि कह दे कि अस्वत मारा गया तो धनुष धनुष्माण तो मैं फेंक ही दूंगा अब युधिष्ठिर के बगल में आ गए क्या दूसरे रथ पे थे और इशारे से बोले बोलो बोलो सुथमा हमारा गया युधिष्ठिर बोले आदमी थोड़ी बार आए मैं नहीं बोलता कन्हैया बोलो जल्दी बोलो हमारा गया युधिष्ठिर बोले जो आदमी कभी झूठ नहीं बोलता उसको बोलना पड़े तो बड़ा डरता डरता बोलता और झूठ में भी वो सत्य बोल ही जाता है अरे मैं कहता हूं जल्दी बोलो अब युधिष्ठ जी महाराज थोड़े से डर गए बोले सुनिए अश्वत्थाम द्रोणाचार्य ने धनुष बाण फेंक दिया बेटा नहीं रहा रहन रह के क्या करेंगे और अन्य जैसी धनुष बाण फेंका महाराज बोले मेरी वजह से एक ब्राह्मण की हत्या हो जाएगी पीछे से आया द्रौपदी का भाई ध्रष्टाध्युम्न और ध्रष्टाध्युम्न ने आकर के महात्मा द्रोणाचार्य पर वार कर दिया और उनको मार दिया बोलो जय श्री कृष्ण लेकिन युधिष्ठर जी महाराज जोर से बोले नहीं नहीं वो हाथी मरा है कि मनुष्य जरा जरा सोच ना मरा तो है लेकिन हाथी है कि मनुष्य कन्हैया ने इतनी जोर का शंख बजाया कि वो बात उनको सुनने ही नहीं दी आज यमराज के दूत कहते हैं आपने एक पल झूठ बोला था ना एक पल के लिए आपको नरक में तो आना पड़ेगा युधिष्टर जी बोले मैंने तो कभी नहीं बोला बोले बोला तो था नरोजरो बोले हां वो बोला तो था लेकिन वो तो कृष्ण के कहने से बोला था कन्हैया वहीं प्रकट होकर बोले मैंने कब कहा था युद्व बोले आपने तो कहा था बोल दो बोले मैंने जैसे कहा वैसा तुमने कब बोला मैंने कहा वैसा ही तुम बोलते तो वो झूठ था ही नहीं मैंने जो आपसे कहे थे उन शब्दों को याद करो मैंने कहा था इतना बोलो अश्व हत अश्व मारा गया आप यदि सिर्फ इतना बोलते कि अश्वत्थामा मारा गया तो आपकी बात झूठी थी ही नहीं क्योंकि अश्वत्थामा को भीमसेन ने मार ही दिया था अब ये तो आपसे कोई पूछ नहीं रहा था कि मरने वाला हाथी है कि मनुष्य ये अपनी तरफ से ननू नचर क्यों लगाया तुमने भीमसेन ने अश्वत्थामा हाथी मार दिया बात कथन आप बोलते थे अश्वत्थामा मारा गया आपकी बात झूठी थी ही नहीं पर अपनी तरफ से जो आपने पीछे वाली लाइन जोड़ दी जितना मैंने कहा उतना ही बोलना था युद्ध तो बोलो दंडोत करता हूं तुम्हारी कौन जीता तुमसे एक क्षण नरक दर्शन करके युद्धी सीधे स्वर्ग को पता वो तो धर्मराज है धर्म की गद्दी पर प्रतिष्ठित हुए अब प्रश्न ये उठता है एक बार झूठ का ये परिणाम है और वो भी किसी के कहने से अपनी तरफ से नहीं तो भी उनको एक मिनट नरक दर्शन करना पड़ा तो कभी हम अपने को खोजे बोलो जय श्री कृष्ण हमारी हालत क्या है हु? इस कथा से हमको यही शिक्षा मिलती है एक पल झूठ बोलने वाला और वह भी युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज उसको भी नरक दर्शन करना पड़ा तो फिर हमारी स्थिति क्या है कभी कभी अपना आत्म मंथन करें कभी कभी अपने आप को खोजने की हम चेष्टा करें राजा परीक्षित तो बड़ी श्रद्धा से रहते हैं गोविंद के चरणों में उनकी अद्भुत निष्ठि है अद्भुत भक्ति अद्भुत निष्ठा अद्भुत प्रीति शिक्षा बड़ी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की गुरुदेव का आशीर्वाद प्रियजनों का आशीर्वाद स्वजनों का आशीर्वाद महात्माओं का आशीर्वाद संतों का आशीर्वाद और पूरी प्रजा की शुभकामना क्यों ना बढ़ेंगे दिनों दिन बढ़ रहे महात्मा परीक्षित और शादी भी हो गई शादी का मतलब यह नहीं है कि हम विषय वासनाओं में इतने लिप्त हो जाएं कि दिन कब हुआ रात कब चली गई पता ही न चले शादी का मतलब है अब तक अकेले भक्ति करते थे पूजा करते थे अब दोनों मिलकर के करेंगे और गोविंद के दरबार में जब परीक्षित बैठ जाते तो उनको कुछ भी याद नहीं रहता हा मैंने तो कई जगह देखा है कि लोग कथा सुनते हैं तो उधर भी मोबाइल बज जाता है और कई लोग तो नीचे सिर करके कथा में बैठे बैठे शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं कितना चढ़ा कितना उतरा परीक्षित जब पूजा में बैठते भजन में बैठते तो सब कुछ भूल जाते सक्रिदेव प्रपन्नाय तवास्मी तु याचते अवयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येत ये मम भगवान के चरणों में बैठो तो सब कुछ भूल करके बैठो तादात्म्य पन्न हो जाए वो हमको देख रहे हैं हम उनको निहार रहे हैं, आंखों से आंखें मिलाओ प्रभु को निहारना चाहिए भजे गोविंद गोविंद गो, बिंदे, गो, बिंदे गो भजे गोविंद गोविंद गो, बिंदे, गो, बिंदे गो baj gobinde gobinde ko mana baj go वहारिक भी व्यावसायिक भी व्यवस्था संबंधी भी बहुत जरूरी है और आदर्शी परीक्षित के राज्य में कोई घर में ताला तो लगाता ही नहीं किसी को जरूरत ही नहीं ताला लगाने की एक दूसरे के प्रति अत्यंत अद्भुत प्रेम है सबको प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण वैसे हम लोगों की एकादशी कल है पर कुछ लोग एकादशी आज भी किए हैं मुझे ऐसा लगता है वैसे स्मार्ट भक्तों की एकादशी आज है वैष्णवों की कल है इसलिए आज जय श्री कृष्ण में करंट कम आ रहा है पेट्रोल नहीं तो गाड़ी कहां से चले पर हमारे वृंदावन में जैसी एकादशी होती है ना ऐसी एकादशी तो रोज हमें तो अच्छा जो जो माल मसाले बनते हैं खाली आटा चावल तो नहीं खाना है बाकी तो सब चलता ही है कुट्टू की पूड़िया कुट्टू की पकौड़ियां सावा की खीर साबूदाने की खिचड़ी बादाम की चक्ती पिस्ता डालकर मिठाई ऐसी एकादी है रोज आवे फिर बोलने में कंजूसी क्यों भाव से बोलो ना जय श्री कृष्णा। आज परीक्षित ने देखा कि मैं 45 वर्ष का पूर्ण हो गया 45 के बाद में तो मुझे वैसे भी राज्य छोड़ना है 50 के बाद तो गृहस्थ आश्रम से निवृत्ति लेने का नियम है शास्त्र में क्योंकि 50 के बाद में तो वन शुरू हो जाता है ना जी वन क्या बन इसका मतलब है बनम प्रब्रव्रज धीर बन में चले जा एक सज्जन हमसे पूछने लगे महाराज प्रस्थ में जाने का मन तो होता है अब पहले तो लोग वन में जाते थे तो वन में फल मिल जाते थे फल खा करके भजन करते थे अब वन में जाए तो वन में पेड़ ही नहीं है तो फल कहां से होंगे तो कैसे बन में जाएं? अरे मैंने कहा बन में जाने का मतलब है वृंदावन चले जाय श्री जा कृष्ण वनम वृंदावन नाम पसव्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृण बन में जाने का मतलब है पचास के ऊपर जाओ तो ज्यादा से ज्यादा वृंदावन जाने की चेष्टा करो बस वृंदावन आ गए फिर कुछ करना जरूरी नहीं है वृंदावन की गलियों में भ्रमण करना ही प्रदक्षिणा है परिक्रमा है वृंदावन में विश्राम करना ही समाधि है ऐसा संत जन कहते हैं क्योंकि यहां तो कणकण में गोपाल वास करता है स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज भागवत के और संत समाज के बड़े प्रतिष्ठित विद्वान मैं जब बहुत छोटा था मैंने सुना स्वामी जी एक बार यमुना किनारे जा रहे थे साथ में उनके कुछ संत थे स्वामी जी ने तुरंत एक मठ्ठी बालू उठाई और साथियों को दिखाते हुए बोले इस बालू को जरा गौर से देखो इसमें एक कण श्याम है तो एक कण गौर है बोलो जय श्री कृष्ण इस भूमि के कण-कण में गोविंद प्रिया प्रियतम वास करते हैं ऐसी पावन स्थली वृंदावन है और समस्त देव वहां आकर के निवास करते हैं आनंद प्राण करने के लिए वृंदावन चलेगा राजा सिंह परीक्षित ने देखा कि 45 का तो हो ही रहा हूं और 50 के बाद गृहस्थ आश्रम के से निवृत्ति लेने का नियम है तो थोड़ा अभ्यास करे ना थोड़ा सत्संग अभ्यास चलना चाहिए परीक्षित महाराज ने आज अपने खजाने में प्रवेश किया और खजाने में जाकर के देखा तो एक बड़ा सुंदर सुवर्ण मंडित मुकुट है और मुकुट को परीक्षित ने उठाया सिर पर रख लिया मेरे बाबाओं के समय का मुकुट है चलो आज यही पहन लेते हैं सैनिकों को साथ में के चलेंगे सुदूर बन में, ये भाव था, थोड़ा भ्रमण भी होगा और किसी संत का दर्शन करेंगे बन में थोड़ा सत्संग करेंगे अब हुआ ऐसा कि वो तो ओ हो घोड़ा तेज ज्यादा हो गया नितान्त निर्जन बन आ गया और एक जगह पर ऐसी कुछ तिराही चौराह सी आई कि वो कोई किधर निकल गया कोई किधर परीक्षित बिल्कुल अकेले पड़ गए और इनका घोड़ा नितांत बन में चला गया वहां जाकर के परीक्षित महाराज ने एक विचित्र दृश्य देखा ध्यान से सुना एक, एक पैर से कोई बैल खड़ा है एक ही पैर है और बैल के सामने गौमाता खड़ी है यह बैल स्वयं धर्म है सत्युग में धर्म के चार चरण होते हैं सत्य दान दया और पवित्रता त्रेता आते आते उसके तीन पैर रह जाते हैं सत्य दान और दया द्वापर में दो ही चरण रह जाते हैं सत्य और दान पर कल आते आते धर्म का एक ही पैर सुरक्षित रहता है और वह है सत्य इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना कलयुग में तो धर्म सत्य में ही प्रतिष्ठित है वही एकमात्र स्तंभ बचा है और उसके सामने जो गौ माता खड़ी खड़ी बैल को देखकर रो रही है वो साक्षात पृथ्वी है ये दोनों रो रहे हैं पृथ्वी रूपा गाय रोती हैं और बैल उसको समझाता है कि कश्चि भद्रेरा भीक्षायासी लाते आलक्षये आलक्ष मंतराधि दूरे बंधुम शोचसी माता क्यों रोती है आप तो कर्ण मयि है न मातृपी आपका कोई बंधु आपको छोड़कर चला गया जिसके वियोग में रोती हो या फिर पादे न्यूनम सोच सी मेकअप आप इसलिए भी रो सकती हैं मुझे लगता है कि बैल तो चार पैरों का ही अच्छा लगता है मेरे तीन पैर किसी ने काट दिए इसलिए आप में करुणा आ गई और आप रो रही हैं मुझे एक पैर से खड़ा देख करके आपको ऐसा लग रहा है क्या बात है देवी मुझे बताओ परीक्षित कहीं बात क्या कर रही प्रणाम मैं परीक्षित कौन है आपके आप तीन पर किसने तोड़े मेरे राज्य में आकर के अधिष्टता करने की हिम्मत किसकी हुई हे भगवान मेरे राज्य में तो ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे रहते हुए आपके तीन पैर किसी ने तोड़ दिए किसने किया ऐसा उसका नाम बताएं मैं उसको दंड दूंगा मैं प्रयास करूंगा उसको दंड देने का क्योंकि मेरे रहते ऐसा होना नहीं चाहिए धर्मरूपी बैल बोला किसका नाम लूक मेरे तीन पैर किसने काटे यदि हम कर्म योग पर विश्वास करें क्योंकि शास्त्रों में तो कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग मीमांसा दर्शन ये सब वर्णन है अब यदि कर्म की बात पर विश्वास किया जाए तो दोषी कौन है सोचो कर्म किया है मैंने तो फल पड़ोसी क्यों भोगेगा मेरा कर्म ही ऐसा हुआ होगा राजन जिससे कि तीन पैर टूट गए अब इसमें नाम लेने और न लेने से क्या फर्क पड़ता है मीमांसा दर्शन पर यदि चिंतन करें तो मीमांसा दर्शन में स्पष्ट किया गया है कि सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है दुख कुछ होता नहीं और सुख कुछ है ही नहीं हम जिसको मान लेते हैं वो दुख है और जिसको नहीं मानते हैं वो सुख है यह विचित्र बात एक आदमी के सवेरे बदाम का हलवा जब बन रहा था ना नाश्ते में तो थोड़ा अच्छा नहीं बना बस डांट रहा है नौकर को रसोइया को इतने दिन हो गए बूढ़े हो गए शर्म नहीं आती है ढंग से नहीं बनाया सब नाश्ता किरकिरा कर दिया है और एक आदमी के घर में यदि सब्जी बन गई आज तो पूरा परिवार खुशी के मारे झूम रहा है आज हमारे बच्चे सब्जी के साथ में भोजन करेंगे बताओ क्या है सुख और क्या है दुख एक आदमी आया चेहरा सूजा हुआ है क्या बात है भाई जी बड़े उदास लगते हो क्या बताऊं महाराज रात में लाइट नहीं जली और लाइट नहीं जली तो फिर वो एसी नहीं चला एसी नहीं चला तो मैं तो बिना एसी के सो सकता नहीं महाराज सो नहीं पाया एक आदमी बिना एयर कंडीशन के सो सकता नहीं और एक व्यक्ति खेत पर काम करते करते खेत के मेढ पर हाथ की तकिया लगाई गहरी नींद में सो जाता है बोलो क्या है सुख और क्या है दुख एक आदमी कितने कितने प्रयास करता है बंबई में 21 में माला में एक परिवार रहता है वो महिला बोली मुझे मच्छर बड़ा तंग करते हैं। उनके पति बोले देख लो इनके लिए 21 माला पे भी मच्छर आ जाते हैं और मैं प्रथम तल पर भी सो तो भी कोई तकलीफ नहीं होती क्या है सुख और क्या है दुख बताओ एक आदमी दस पांच लाख रुपए इधर से उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता और एक आदमी को 10-20 सौ रुपए का ही फर्क पड़ जाए तो हार्ट अटैक आ जाता है क्या है सुख और क्या है दुख एक आदमी बिना मखमल के गद्दे के सो सकता नहीं है और एक व्यक्ति बालू में सो जाता है गिरिराज की तरह में देखो एक संत मैंने देखे गिरिराज तरह में महाराज इक्कीस हजार परिक्रमा दे रहे हैं दंडवती एक जगह पर 21,108 बार उठते हैं, बैठते लंबे साष्टंग होते हैं। मैं दंग रह गया मैंने कहा कितने दिन हो गए आपको बोले 27 वर्ष तो हो गए अभी आधी नहीं हुई बोलो जय श्री कृष्ण 27 वर्षों में आधी परिक्रमा नहीं हुई एक जगह पर 21,108 बार दंडवत करना फिर आगे बढ़ना उन्होंने बताया कि सात आठ दिन में मैं एक मीटर चल पाता हूं सात आठ दिन में भी 21,108 नहीं हो पाता एक जगह मैंने कहा सोते कहा बोले धेरी टाट बिछा के सो जाता हूं मैंने कहा बाबा और बोले बगल के गांव में ब्रजवासियों के घर से मधुकरी मांग कर ले आता हूं खाया सरोवर का पानी पिया यहीं सो जाता मैंने कहा और कोई आगे पीछे बारिश बोले बारिश तो गोवर्धन नाथ है मैंने कह दिया है कि मर जाऊं तो पूरी परिमा मुझे घसीटना और घसीटते घसीटते सारे शरीर को रजमे मिला देना बात खत्म क्या है सुख और क्या है दुख ये हमारे मन की कल्पना ही सुख है और कल्पना ही दुख है हमारी मान्यता ही सुखों और दुखों जन्म देती हैं। और महर्षि के वेदांत दर्शन पर यदि हम विचार करें तो मां तो सब बात ही खत्म महर्षि वेद का वेदांत दर्शन कहता है कि शरीर जन्म लेता है शरीर बड़ा होता है शरीर मोटा होता है शरीर लंबा होता है आत्मा न जन्म लेती है न मरती है न मोटी न पतली तो पैर ही तो कटे हैं मैं तो पैर हूं नहीं कट तो कट गए गए गए गए तो तो जुड़ जुड़ क्या फर्क पड़ता है परीक्षित ने भगवान तो पुरुष तो साक्षात धर्म है राजा परीक्षित उनके चरणों में गिर पड़े और प्रणाम करके बोले मैं अपने स्तर से प्रयास करूंगा दंड तो मिलना चाहिए जिसने आपको कष्ट दिया वो चले ही होंगे कि काला काला आदमी आया लंबी तकड़ी भुजाए काला चेहरा बड़ा विकराल शरीर एक पैर से खड़े हुए बैल के उस पैर को भी तलवार से तोड़ना चाहता है काला पुरुष ही तो कलजुग है यानी कि कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे कथा में बैठने पर आपको निंद आवे तो समझना कलजुग गड़बड़ी करता है वो नहीं चाहता कि आप सुने कथा में बैठने के बाद बार बार आपका मोबाइल बजे तो समझो कलजुग इसमें घुस गया वो नहीं चाहता कि आप कथा सुने कथा में बैठने पर बार बार आपके मन में ये विचार आ क्या बताएं महाराज जी ने सूचना भेजी थी सुनने तो आगे कथा घर में बहू अकेली है कहीं सब्जी ना बिगाड़ दे दाल ना बिगाड़ दे ये ना कर दे वो ना ऐसी फालतू बातें सत्संग में बैठने पर आपके मन में ज्यादा आए तो समझो कलजुक घुस गए चाहता नहीं कि आप सुने कि वो तो धर्म के एक पैर को भी रखने देना नहीं चाहता राज परीक्षित मारने के लिए दौड़े कौन हो तुम और हम तुम्हें दंड देंगे हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे राज्य में आने की और मारने के लिए जैसे महात्मा परीक्षित दौड़ लगाए उसने तो मुकुट इनके चरणों में गिर दिया गिर पड़ा महाराज महाराज त्राहिमा पांडवों ने पहली बात क्या बताई थी परीक्षित को कि शत्रु भी शरण में आ जाए एक बार तो माफ कर देना गुणाकेश यशोधराणाम बद्धांजलि बनी भयमस्ती अब तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरी शरण में आ गए लेकिन कौन हो तुम ये बताओ शरण में आने वाले को हम मारते नहीं हम पांडवों के पवित्र हैं बोले मैं तो कलयुग कलयुग निकल जाग चले जाओ मेरी आंखों के सामने सियास के बाद मेरे राज्य में प्रवेश मत करना कहां जाऊं महाराज सारी दुनिया में तो आपका राज्य है आप तो कर्णशील हैं त्र क्वचन बत्सा सार्व भौम तबाग गया लक्ष्य तत्र तत्र आपी तो सब जगह तो आप है राजा परीक्षित ने देखा कि कल है कलयुग में दुर्गुण तो लाखों हैं पर एक बहुत बड़ा इसमें गुण भी है इसलिए परीक्षित ने उसको मारा नहीं छोड़ दिया इसमें अवगुण है हजारों और गुण है केवल एक कल में अवगुण क्या है अवगुण तो हम दिन न देखते हैं पर इसमें गुण क्या है कि यह कल कर परम प्रतापा मानस पुण्य कोई नहीं पापा कल में मन में सोचने से भी पुण्य का फल मिल जाता है लेकिन पाप का फल सोचने से नहीं वो तो करने से ही मिलेगा ये कलयुग की विशेषता है यहां यदि पुण्य की बातें सोचेंगे भी तो कुछ परसेंटेज मिलेगा पर पाप का फल सोचने से नहीं करने से ही मिलेगा मानस पुण्य कोई नहीं पापा कि कलयुग सम नहीं आनयुग जो नर कर विश्वास गाय राम गुणगन विमल भवतर भी नहीं प्रयास कल में सबसे बड़ा सदगुण है कि गोविंद के बिमल गुणगनों को गाकर व्यक्ति बिना प्रयास ही तर जाता है इसलिए भगवान सुखदेव भी आगे कहेंगे कि कलईर्दोष निधे को महान गुण कीर्तरा देव कृष्ण मुक्त संग परम व्रज कलिजुग में यह बहुत बड़ा सदगुण है कि कीर्तना देव तो कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रज केवल कीर्तन करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है इसलिए परीक्षित ने सोचा नहीं नहीं भैया इसमें गुण तो एक गुण तो है ही एक गुण से बहुत लाभ हो सकता है इसे लोग ठीक है हम तुमको छोड़ देते हैं मारेंगे नहीं पर हम देखो तुमको जगह देते वहां से बाहर खबरदार निकलना नहीं कलजुग बोले दे दो परीक्षित ने उसको चार जगह दे दी ड्यूतम पानम स्त्रिय जुआ खेलने में कल का बास है जाओ एक जगह तुमको दे दी जुआ जो भी जुआ खेलते हैं वो कल के पक्के भतीजे होते हैं क्योंकि जुए में कपट के रूप में कलयुग बास करता है हा जुआ नहीं खेलना चाहिए इस्लाम है ना इस्लाम धर्म उसमें जुआ खेलना मना है एक मुस्लिम कंट्री है मलेशिया एक बार वहां कथा करने जमने गया मेरे साथ में बहुत लोग गए थे भारत से तो मलेशिया में कथा के बाद एक दिन जब वो लोग भ्रमण कराने के लिए मुझे ले गए एक बहुत ऊंची पहाड़ी है वहां पहाड़ी पर किसी चाइनीज व्यक्ति ने बहुत विशाल होटल बनाया और उस होटल में कैशिनो चलता है कैशिनो माने जुआ घर लेकिन उस कैशिनो के मैंने द्वार पर एक बोर्ड लगा देखा उस बोर्ड पर लिखा था किसी भी मुस्लिम का इसमें अंदर प्रवेश वर्जित है जुआ घर में वो नहीं जा सकते मैंने कहिए क्या लिखा है बोले महाराज जी इस्लाम में जुआ खेलना मना है इसलिए यहां की सरकार की ओर से प्रतिबंध है विदेशों से लोग यहां आते हैं करोड़ों के न्यारे वारे होते हैं पर कोई इस्लामिक व्यक्ति इसमें जुआ नहीं खेल सकता उस धर्म में जुआ खेलना मनाए ब्याज पर पैसे खाना मनाए इस्लाम में दो बातें बड़ी विशेष हैं क्योंकि जुआ बिना कपट के हो नहीं सकता और कपट जो है वो कल झुक करू न्यारे हो जाते अमेरिका में एक जगह अटलांटिका सिटी तो न्यूयॉर्क में जब मेरी कथा पूरी हुई तो लोगों ने कहा कि थोड़ा सा समुद्र पर भ्रमण करा के लाए समुद्र किनारे वो भी नगर बसाएं इतना विशाल के शीनो हमारे भारतीय नगरों के नाम से उन बिल्डिंगों के नाम रखें मैंने कहा इसमें होता क्या है बोले खाकपति अंदर जाता है तो करोड़पति बन के निकलता है कई बार करोड़पति जाते हैं तो किराए को पैसे भी नहीं रहते ऐसा निकलता है जुआ कपट का प्रतीक है बर्बाद का प्रतीक है इसलिए जुआ नहीं खेलना जुआ खेलना मना है द्यूतम और परीक्षित ने दूसरा स्थान दिया पानम यानी कि सरा पानम शराब पीना राम, राम राम राम राम मैंने अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को देखा डबल ए में है पर शराब की लत है और जब शराब पीते हैं श्रीमान जी तो औंधा मुंह करके नाली में पड़े कुत्ते से बात कर रहे हैं औंधा मुंह करके नाली में पड़े बगल में कुत्ता खड़ा उससे बोल रहे खावाई खा खावा। पी लिया तो पड़ोसी के घर को अपना समझ के पहुंच गए चाय नाश्ता कर ली तो याद आए या तो पड़ोसी का है आदमी को पशु बनाती है शराब कभी नहीं पीने उसमें मध के रूप में वास करता है कल युग मध ही कली का रूप है तीसरा स्थान तुमको देता हूं मैं कल युग बल कौन सा कुल है बेश्याचार पर स्त्री गमन करना हमारे शास्त्रों में सबसे भयंकर पाप कहा इसको वेश्या वृत्ति स्त्री धारण करें बेश्याचार पुरुष करें यह जघन्य पाप मातृवत परदारे सु परद्रव्य आत्मत सर्वभूतेश यह पश्चिता से इसमें कुछ काम के रूप में कलिबास करता है ऐसा नहीं करना और चौथा स्थान मैंने तुमको दिया सुना सुना मानी हिंसा किसी भी निरपराध प्राणी को तुम मत मारो किसी भी जीव को मारने का तुम्हारा अधिकार नहीं है आत्म न प्रतिकूल आनी परेशान न समाचारे महात्मा बुद्ध जा रहे थे रास्ते में भिक्षा लेने के लिए एक बड़ा दुर्दांत व्यक्ति था नाम था अंगुली माल आपने सुनी होगी कथा और इस अंगुली माल का नाम अंगुली माल क्यूं कि किसी को भी मार देता और उसकी उंगली काटकर अपनी माला में पिरो लेता इसलिए उसका नाम था अंगुली और गिनती रखता मैंने कितने आदमी अब तक मार दी उनकी एक एक उंगुली मेरी माला में पिरोई हुई है महात्मा बुद्ध तो बड़े महापुरुष है उधर से विक्षा के लिए जाने लगे लोगों ने क्या गुरु उधर मत जाना बड़ा दुष्ट आदमी है बड़ा दुराचारी है बोले क्या कर लेगा बोले मार देगा बोले तो मर जाएंगे मार देगा ना बात खत्म लेकिन हम तो उधर ही जाएंगे दिक्षा लेने के लिए चलने लगे महात्मा बुद्ध अंगुली ने दूर से देखा लाल कपड़े वाला आ रहा है देखो मैं तुमको अर्ण देता हूं मेरे पास नहीं है ना, इधर आना नहीं मेरे इस घेरे के अंदर तुमने प्रवेश किया तो मैं मार ही डालूंगा तुम्हारा कुछ वस्त्र अलग सा दिखता है इसलिए मैं तुमको छोड़ देता हूं चले जाओ लेकिन बुद्ध कुछ बोले ही नहीं महात्मा बुद्ध धीरे धीरे वो बगता जा रहा है उसके सामने चले गए जाकर कमंडल दे दिया ऐसे भिक्षाम दे भिक्षा दीजिए बोले भूतों से भूत मांगता है हमसे भिक्षा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अभी बोले बाद में कर देना पहले भिक्षा दो मेरे पास इसमें कोई भिख्षा भिख्षा नहीं है बोले तू वृक्ष का एक पत्ता तोड़ के दे, दे बस बोले पत्ता तोड़ने की बात करते हैं मैं पूरा वृक्ष ही तोड़ डालूंगा बोले नहीं मुझे एक पत्ता तुमसे चाहिए बस उसको आया क्रोध उसने तलवार से वृक्ष की डाली तोड़ दी डाली तोड़कर दे दिया लो बोले मैंने तो तुमसे खाली पत्ता मांगा था तूने डाली तोड़कर क्यों दी बोले तोड़ दी तो तोड़ दी हमारी इच्छा बोले नहीं अब इस डाली को तुम जोड़ दो अंगली वाल बोला शर्म नहीं आती जो चीज टूट गई उसको मैं जोड़ कैसे दूंगा और जिसको जोड़ने का तेरा अधिकार नहीं है उसको तोड़ने का अधिकार तुझे किसने दिया जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया जिसको जन्म देने का तुम अधिकार नहीं पाए जिसको जीवन देने का अधिकार तुम्हें नहीं है उसको मारने का अधिकार कैसे मिल सकता है धर्म सर्वस्व श्रुवा चैवावधार्यता आत्मन प्रतिकूला परेशान न समाचरे यही धर्म का मूल है कि जो चीज तुम्हें अपने साथ में बुरी लगती है अपने साथ जो व्यवहार तुम नहीं चाहते वो परेशान न समाचरे किसी दूसरे के साथ मत करो अब इस डाली को तुम जोड़ सकते हो तो फिर तोड़ा क्यों कहते हैं अंगुली माल का चक्कर घूमना शुरू हो गया और धीरे धीरे वो इतना दुर्दांत व्यक्ति महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया और बहुत बड़ा भिक्षुक संयासी हो गया संत के एक मिनट के दर्शन ने संत के एक क्षण के सत्संग ने उस अंगुली माल के जीवन की वृत्ति को बदल दिया एकदम परिवर्तन ला दिया इसलिए सूना हिंसा निरपराधों को मारना यह हिंसा है और इसमें कली कलीबास करता परीक्षित ने चार जगह दे दी लेकिन कलजुग ने देखा कि ये न तो हिंसा करता है न ये शराब पीता है न कभी जुआ खेलता है पर का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये चारों ही दुर्गुण परीक्षित में नहीं है और जब तक इस पर मेरा असर नहीं तो रहना तो बेकार है राजा पर तो कुछ अधिकार होना चाहिए एक जगह और दे दो नीठा बोला कलिस प्रिय कलजुग को कलह बड़ी प्रिय है और दे दो नी एक जगह पता नहीं क्या सूझा परीक्षित को बोले ठीक है सोने में भी तुम्हारा बास होगा परीक्षित ने बास के लिए उसको कहा यह भी कलजुग का ही असर था नहीं तो क्यों कहते और सोने में तेरा वास रहेगा सुनते ही कलजुग ने सूक्ष्म रूप लिया परीक्षित के माथे पर बंधे सोने के मुकुट में होकर मस्तिष्क में प्रवेश कर गया क्यों जी पर भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम कृष्ण का अपना वचन है भागवत में भी लिखा है कि दुनिया के जितने धातु हैं उन धातुओं में सोना मैं हूं ऐसा भगवान बोलते हैं अपनी विभूतियां बताते हैं ना भगवान पक्षियों में गरुड़ जी में हूं जलाशयों में गंगा में हूं है? हैं? जितने व्रत है उसमें अहिंसा नाम का व्रत में हूं ऋषियों में बृहस्पति में हूं ये सब बताते हैं ना वहां बताते बताते भगवान बोलते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम दुनिया के जितने धातु हैं उसमें कांचन माने सोना में हूं अब बताओ जब सोने में भगवान का वास है तो उसमें कली बास कैसे कर सकता है परीक्षित सोने में कलजुग भेज दिया और सोने में भगवान पहले से बैठे ये दोनों संगतियां कैसे होंगी वेद में भी लिखा है हिरण्य गर्भ समे भूत जाति सदाधार पृथ्वी कस्मै देवा और वेद में भी भगवान का नाम हिरण्य है और आपने देखा होगा वैष्णव लोगों के घर में शालिग्राम की पूजा होती है ना वो गोल गोल गुलाब जामुन जैसे होते हैं शालिग्राम जी होते हैं वो शालिग्राम की कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित ब्रह्म है ऑटोमेटिक विश्व में एक ही जगह है जहां शालिग्राम जी मिलते दामोदर कुंड जहां से गंडकी नदी निकलती है ना वहीं पर सालिग्राम जी मिलते हैं और सच्चे सालिग्राम कौन है इसकी पहचान क्या है? आप तुलसी का पौधा साथ में लेकर के जाओ और दामोदर कुंड में तुलसी का पौधा डाल दो चाहे 35 फीट नीचे हो सालिग्राम जी नीचे से उठ करके आएंगे तुलसी में आके चिपक जाएंगे वो सच्चे सालिग्राम है ऐसा लिखा है। क्योंकि सालिग्राम में अंदर सोना होता है सरकार का बड़ा प्रतिबंध है वहां कोई जा नहीं सकता और राज घराना ही निकाल करके अपनी तरफ से फ्री में सालिग्राम देते हैं लोगों को पता चल जाए तुझ जाए रोज फोड़ फोड़ के सोना निकाले तो सालिग्राम जी को बिना प्राण प्रतिष्ठा का ब्रह्म कहा जाता है क्यों क्योंकि उसमें सुवर्ण ही अंदर और सुवर्ण भगवान का रूप है हमारे मंदिरों में सुवर्ण का कलश बनाते हैं सुवर्ण की बड़ी पूजा होती है क्योंकि उसमें नारायण रहते हैं और परीक्षित कहते हैं कि सोने में कल युग का वास गड़बड़ तो हो गया तो कहते हैं ईमानदारी का कमाया गया जो सोना है उसमें भगवान बास करते हैं और बेईमानी का कमाया गया में तो कल ही रहता है भगवान नहीं रहते जय श्री कृष्ण हाँ। इसका मतलब तो आप ये कहना चाहते हैं कि परीक्षित जो मुकुट पहना है वो बेईमानी का है बोले तो और क्या ईमानदारी का है यह मुकुट तो परीक्षित परीक्षित का था ही नहीं ये तो बाबा इनके बाबा थे ना भीम बाबा वो भीमसेन जब गए थे जरासंध से युद्ध करने तो जरासंध को मार दिया था और उसी के मुकुट को लाए थे पहले नियम था ना जिन जिन राजाओं को बंदी बनाते थे उनके मुकुटों को बांध के लाते थे कहते थे इतने राजा हमने बंदी ये लीजिए मुकुट अब वही मुकुट रखा था खजाने में और आज परिचित ने वही पहन लिया था जरासंध वाला मुकुट इसलिए तो कल जो घुस गया कदाचित वो पांडवों का होता तो शायद ना भी जाता पर ये होना था ये भी कलजुग का प्रताप है और आज परीक्षित राजा ने वो गलती कर दी जो उसके पूर्वजों ने कभी नहीं की हम कितने भी ऐश्वर्यशाली हो जाएं ध्यान से सुनना कितना भी जीवन में हमें प्रतिष्ठा मिले ऐश्वर्य मिले समाज में नाम हो जाए लेकिन संतों के सामने तो हमेशा झुको उनका तो आशीर्वाद हमेशा लो शस्त्रों में तो लिखा है तुम साइकिल पर चल रहे हो और सामने से कोई परिचित संत तुम्हें दिखाई दे गए तो तुरंत उतर जाओ और दस कदम उनके साथ में चलो फिर आज्ञा लेकर चढ़ के आगे चले जाओ इतना न कर सको तो कम से कम चलते चलते सिर तो झुकाओ आयुर्विद्या यशो बलम चार चीजें बढ़ती हैं। लेकिन आप कलजुग का प्रताप था एक संत वहां बैठे थे अपनी कुटी में आश्रम में नाम था ऋषि महापुरुष समाधि में बैठे थे और मन की वृत्तियां एकदम अंतर्मुखी हो चली थी राजा परीक्षित ने जाकर के देखा महात्मा जी ए, ए, हम हम परीक्षित बोलते हैं प्यास लगी है पानी मिलेगा लेकिन संत तो अंदर जा चुके थे मन की वृत्तियां जब अंतर्मुखी होती है ना तो व्यक्ति गहराई में जाता है फिर उसको पता नहीं चलता बाहर नगाड़ा बज रहा है कि बाहर चतुरंगनी सेना जा रही है ना इसलिए मन की वृत्तियां जिसकी अंतर्मुखी होगी उसको डिस्टर्ब कभी होता ही नहीं और जिसकी वृत्तियां ही बहदमुखी बनी हैं वो शांति की खोज खोजता है कहां बैठूं कहां करूं क्या करूं और वृत्तियां जिसकी अंतर मुखी है वो चौराहे पे बैठ के भी कर लेता है कोई फर्क नहीं पड़ता अरे महाराज जी सुनते नहीं है। हम राजा परीक्षित बोलते हैं भूख लगी है थोड़ा कुछ खाने को मिलेगा कुछ नहीं तो पानी तो कम से कम दीजिए महात्मा जी ने कुछ कहा नहीं तो राजा को रोष आ गया अब ये कलजुग बोल है ढंगी बाबा मालूम होता है पाखंडी बाबा मालूम होता है मुझे कुछ देना न पड़े इसलिए आंख बंद करके बैठा है और इसको पता नहीं कि हम भारत के सम्राट बोलते हैं। बगल में पड़ा हुआ थमरा हुआ काला नाग राजा ने अपने बाण से उठाया और सुमृत सर्प को परीक्षित के गले में डाल दिया चले एकदम स्थिति बदल गई शमीक मुनि को तो मालूम ही नहीं कौन क्या कर गया उनके बड़े तेजस्वी पुत्र का नाम है संगी संगी ने आकर के देखा डाला छोटे छोटे ऋषि कुमार उनका एक राजा आए थे आपके पिताजी से भोजन पानी की याचना कर रहे थे ये कुछ बोले नहीं तो वही सांप डाल के चले गए संगी ने सोचा कौन कर सकता है ऐसा तुरंत आंखें बंद की और समाधि में देखा कि राजा परीक्षित थे संघी ने एक पल भी विचार नहीं किया तुरंत गंगा जल हाथ में लिया बोले राजा परीक्षित को बहुत गुमान है कि मैं भारत का सम्राट हूं अरे मेरे निरपराध परम तेजस्वी पिताश्री जिनकी मन की वृत्तियां अंतर्मुखोची समाधि में बैठे थे उनके गले में भरा सर्प डालकर चला गया राजन नशाप देता हूं आज के सातवें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी मेरा साथ है। महाराज कहते हैं वज्रम हैज्रम विज मानो बाणी रूपी वज्र चला दिया बाणी रूपी ब्रह्मास्त्र चला दिया और राजा ने घर जाखन के अपने मुकुट उतार करके रखा तो उनको पश्चाताप हुआ ये मैंने क्या किया एक महापुरुष के गले में मरा सांप डाल करके चला आया जो गलती मेरे पूर्वजों ने कभी नहीं की वो गलती मुझसे क्यों हो गई बड़ा भारी रोष है बड़ी मन में चिंता है लेकिन कुछ भी हो सकता नहीं है मैं सवेरे जाऊंगा महाराज जी के चरणों में गिरूंगा और उनसे क्षमा याचना करूंगा और जो दंड वो निर्धारित करेंगे उसको भोगूंगा या शमीक मुनि की समाधि खुली अरे मेरे गले में <laughs> मरा हुआ सर्फ किसने डाल दिया ऋषि शमीक ने सोचा आ, किसी किसी ऋषि ने मेरी परीक्षा लेने के लिए आ, आ, ऐसा किया होगा कोई बात नहीं सर्फ अलग डाल दिया विचार भी नहीं किया लेकिन बड़े रोस में बैठा है उनका बड़ा बेटा संगी पुत्र क्या बात है उदास क्यों है? अरे तुम्हें कष्ट क्या है बोले पिताजी राजा परीक्षित आए थे और आपके गले में मरा हुआ सांप डाल करके चले गए कोई बात नहीं बेटा राजा तो हम सबके रक्षक हैं गलती हम ही लोगों की है हमारे देश का राजा आया तो हमारा कर्तव्य बनता है ना कि हम उनको जलपान कराते राजा जंगल में आए होंगे बेचारे रास्ता भूल के भटक गए होंगे भूख प्यास लगी मैं समाधि में था तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कोई बात नहीं रोष में आकर गले में सांप डाल के चले गए अरे बेटा हम तो ऋषि हैं हाँ कोई गुलाब की माला पहनावे तो भी उसके कल्याण की बात सोचो और कोई थोड़ा हल्का अपमान भी कर जाए ना तो भी प्रभु से कहो इसका भी कल्याण हो फिर वो तो राजा है हमारे सम्राट होंगे राजा ऐसा दंड दिया है मैंने पिताश्री उन्हें एक जीवन में ऐसी गलती नहीं कर सकते क्या किया तूने आज में सातवें दिन परीक्षण को तक्षक सर्प डस देगा उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी अरे पागल ये तूने क्या किया शमीक मुनि की आंखों में आंसू आ गए इतनी सी गलतियों के लिए इतना भयंकर स्वाप मृत्युदंड ठीक नहीं किया बेटा तू तेतीक्षया कारुणया मैत्र्या चाखिल जंतु सुन चर्वात्मा भगवान संप्रसीदति आगे नहीं आएगा भक्त कैसा हो ऋषि कैसे हो बड़े से बड़े कष्ट को भी मुस्कुरा करके सहले करुणावान होना प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना बाला होना। जरा सी गलती के लिए इतना भयंकर साफ अच्छा नहीं किया तूने बेटा लेकिन जो बाण निकल चुका वो लौट कर कभी आता नहीं है अपने शिष्य को बुलाया गौर आओ मेरे पास जी गुरु राजा परीक्षित के पास जाओ बेटा अरे ऐसा महापुरुष न रहेगा तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा तुम लोग जानते नहीं हम लोग जंगल में निर्भीक मिचरण करते हैं क्यों क्योंकि परीक्षित सब संतों की रक्षा का भार अपने ऊपर लिए न हमें शेर का भय है न चोरों डाकू का भय है निर्द्ध निर्भीक् मिश्रण करते हैं हम। जाकर के परीक्षित से कहना कि मेरे क्रोधी पुत्र ने उनकी जरासी गलती के लिए उनको भयंकर साप दिया है आज के सातवें दिन उनको तक्षक डस देगा और परीक्षित चाहे तो अपनी मुक्ति का उपाय कर सकते हैं। गौरमुख ने आकर के समातार जब परीक्षित महाराज को सुनाया और परीक्षित ने सुना तो मालूम क्या जवाब दिया सुनिए आपके ऋषि कुमार ने मुझे सात दिन में मरने का शाप देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया क्यों क्योंकि जिस मेरे शरीर ने महापुरुष संत का अपमान किया सात दिन क्या मैं तो सात मिनट भी इसको रखना नहीं चाहता मेरे ऊपर वज्रपात हो जाए बिजली गिर जाए मर जाऊं मैं प्रणांत तो हो जाए लेकिन संतापराधी शरीर को मैं रखना नहीं चाहता पर ठीक है सात दिन का समय मिला है चेहरे पर उदासी नहीं आनन फानंद में बेटिया को राज्य पर बिठाया पत्नी बोली क्या बात है आपको खुश नजर आ रहे हैं बोले देवी एक सत्य बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं जो निश्चित रूप से सत्य है बोले क्या कि अब ये तो कन्फर्म हो गया कि दिन से पहले मेरी मौत नहीं हो सकती बोलो कृष्ण ये पक्का हो गया क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है आज तक जो दावे से कह सके कि मैं सात दिन जीवित रहूंगा बोलो कोई है अरे सब दिन की बात तो छोड़ो सात मिनट की गारंटी कोई नहीं दे सकता गारंटी लिखते लिखते प्राण निकल जाए कौन जाने लेकिन संत का वचन तो झूठा नहीं होगा देवी अब सात दिन मुझे मिले हैं इनका सदुपयोग करने का मन है वे क्या जन्मे जय को राज्य गद्दी दे, दे दी बन में चले गए और सुख में पहुंचे गंगा के किनारे सुखताल है बड़ी पावन जगह मैंने सुखताल में 20 वर्ष पहले भागवत कथा की थी और खुशी की बात यह कि इस वर्ष भी हम सुखताल कथा कर रहे हैं 21 वर्ष में और ये कथा ठीक उसी तिथि से होगी जिस तिथि से परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी भादों का महीना शुक्ल पक्ष और राधाष्टमी से वो कथा सुखताल में होगी और इस कथा के जो आयोजक आयोजक लोग हैं कोटा राजस्थान से उन्होंने विशेष रूप से कहा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ठाकुर जी अभी बहुत समय है कथा का आप भारत में जितने भी आयोजन उसके पहले करें आप सब जगह श्रोताओं से जरूर बोल दिया करें 21 सितंबर में वो कथा हो रही है 21 सितंबर राधाष्टमी है 21 सितंबर से सात दिन तक वो कार्यक्रम शुकताल में होने जा रहा है और जितने भी भक्तजन हैं सब उसमें पधारे सब भक्तजनों के आवास की भोजन की समचित व्यवस्था वो आयोजक मंडल के सदस्य गण कर रहे हैं आपको भी जिसका मन हो 21 सितंबर जरूर याद रखेंगे वृंदावन से हरिद्वार जाते हैं ना तो मुजफ्फरनगर की बगल में 30 किलोमीटर अंदर सुखताल जगह है जहां भगवान सुखदेव ने परीक्षिंद को कथा सुनाई थी बड़ी पावन जगह बड़ी पवित्र जगह तो वहीं पर जाकर के परीक्षित गंगा के किनारे समाधिस्थ हो गए और पांच दस मिनट में आंखें खोल करके देखा तो वहां सैकड़ों ऋषि बैठे अत्रि वशिष्ठ चवन शरदान अरिष्ट नेमी अत्रि वशिष्ठ चवन शरदान अरिष्ट बड़े बड़े संत महात्मा मलात्मा पधारे सबकी आंखों में आंसू है एक झिन्नी सी धोती पहने राजर्षि परीक्षित कोई आभूषण नहीं बिल्कुल ऋषि स्वरूप है हाथ जोड़कर बोले आप सब लोग अब ध्यान से सुनना इस समय में सुखदेव जी के पर पर बाबा वशिष्ठ जी बैठे सुखदेव के पर बाबा शक्ति तो रहे नहीं सुखदेव के बाबा पराशर मुनि भी बैठे और सुखदेव के पिता वेद जी भी बैठे राजन हमने जब यह सुना कि राजा परीक्षित को सात दिन में मरने का साप लगा है भजन में मन नहीं लगा और हम लोग दौड़े चले आए राजा ने कहा एक बात पूछूं अब मैं इसको शाप बोलूं कि बरदान बोलूं ये क्या है क्योंकि यदि मैं शाप कहूं कि परीक्षित के मुझे ऋषि कुमार ने शाप दिया तो शाप का फल ये तो कभी नहीं होता कि हजारों संत एक साथ दर्शन देने आ जाएं गिरिजा संत समागम भगवान शंकर कहते हैं गिरिजा संत समागम समन लाभ कथुआ विनोहरि कृपान मिल ही सो गावत वेद पुराण महाराज यदि मैं पूरा प्रयास भी करता तो एक सात दिन के गणमान्य संतों का दर्शन मुझे कभी जीवन में नहीं होता उस ऋषि कुमार ने शाप नहीं बहुत बड़ा वरदान दिया है मुझे जो संत भगवान कृपा करके स्वयं मुझे दर्शन देने आ गए लेकिन मेरे बाबा कहते थे कि ऋषियों का कण और अन्न अन का कण और संतों का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए इसलिए मैं आप लोगों का समय पूजा सेवा में माला पहनाने में तिलक में बर्बाद नहीं करूंगा मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है आधी रायन का क्वेश्चन है जिसको सात दिन में मर जाना है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है अब तो महाराज ऋषियों की आपातकालीन मीटिंग चल रही है क्यों भाई सात दिन में कैसे एक बोले नौ का पाठ भी कराए तो नौ दिन तो लगेंगे कृपा कर दे एक ने कहा महामृत्युंजय जाप भी करा में तो इकतालीस दिन तो लगते ही हैं। क्या करें अपने अपने अनुष्ठान सब बता रहे हैं कोई ग्यारह दिन का कोई इक्कीस दिन का कोई इकतालीस दिन का कोई एक, एक महीने का पर सात दिन में मुक्ति कैसे हो यह निर्णय नहीं हो पा रहा है सात ही दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले सुखदेव जी के पिताजी बाबा पर बाबा पर, पर बाबा। कोई निर्णय नहीं हो रहा है तत्रा तमद भगवान् व्यासपुत्रो इदृचया गाटमानोनपेक्ष अलक्षिंग निज लाभपूर्ण वृतरवधतवेश भगवान सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटी जो कृष्ण के ध्यान में निमग्न थे मैंने कल कहा ना सुखदेव जी भागवत पढ़ के गए और कृष्ण ध्यान में निमग्न हो गए उनकी समाधि टूटी और उनका मन कहना चलो परिक्छिंद के पास चलो परच्छिंद के पास आह दिगंबरम वक्त विकिरण के समंब बाहू समरो सदा श्याम सदांगलक्ष जिसका वस्त्र है चार अंगुल की कॉपीन के अलावा शरीर पर जो कोई वस्त्र नहीं श्याम वरण की कांति चौड़ी चौड़ा वक्तस्थ लंबी भुजाएं केस बिखरे हुए आह चेहरे पर विचित्र आभा बोले संत हैं तब तो, तो इनके पीछे भीड़ लगी होगी बोले नहीं बच्चों की भीड़ जरूर थी नंगा बाबा आ आ गया, गया। नंगा बाबा आ गया। कोई फर्क नहीं लेकिन महाराज भगवान सुखदेव जो 16 वर्ष के हैं अवस्था ज्यादा भी होगी तो देखने में वो 16 वर्ष के दिखे जीवन भर सुखदेव जी को साढ़े सोलह वर्ष का शास्त्र में कहीं नहीं बताया जब भी उनकी उम्र बताई सोलह वर्ष की बताई सोलह सब बार सकसद बल्कि हमारे संत जन तो ये, ये कहते हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र महापुरुष कहते हैं कि भगवान एवं व्यासपुत्र अभवत मानो भगवान श्री कृष्ण ही व्यासपुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट होके आ भाई एक ब्रह्मास्त्र चला था तो गर्भ में जाखन के प्रभु ने बचाया था और ये मंत्र में ब्रह्मास्त्र लगा है तो गोविंद बोले अब यहां ऋषि क्योंकि मंत्रों के दृष्टा ऋषि होते हैं जब शस्त्र में ब्रह्मास्त्र चला तो प्रभु ने शस्त्र से उसको बचाया अब मंत्र में ब्रह्मास्त्र चला है तो भागवत मंत्र के द्वारा उसको नष्ट करना है बोलो जय श्री कृष्ण इसलिए ऋषि के रूप में स्वयं भगवान ही आ गए हूं क्या पता तत्राभव भगवान व्यासपुत्र भगवान एव व्यासपुत्र अभवत और जैसी सुखदेव जी सभा में पहुंचे निर्विकारी समय लिखा है सुखदेव के पिताजी सुखदेव के बाबा सुखदेव के परबाबा पर बाबा पर पर पर पर, पर, पर, पर बाबा इतनी लंबी उम्र के ऋषि भी थे और एक बात आपको और बता दें दे वशिष्टमुनि है ना ये सतयुग में थे भागवत में लिखा है त्रेता में पूरे राम चरित्र की चालीस पीढ़ियां राम जी के पूर्वज जो चालीस और हुए सूर्यवंशी उन सबके गुरु वशिष्ठ थे दापर में कृष्ण चरित्र में वशिष्ठ जी का कई बार वर्णन आता है और कलयुग के प्रारंभ में सुखदेव जी जब परीक्षित की सभा में आए हैं तो वहां भी सबसे आगे वशिष्ठ जी बैठे हैं कितनी लंबी उम्र सब खड़े हो गए सुखदेव को देखकर व्यास जी ने भागवत की रचना की है पर भागवत को जीवन में जितना सुखदेव ने उतार लिया उतना व्यास जी न उतार सके बड़ी क्लियर बात है व्यास जी सुखदेव के पिता हैं, लेकिन भागवत भागवतमय जीवन जितना सुखदेव का है उतना महर्षि वेद व्यास का नहीं है। इसलिए सात दिन में मुक्ति देने की सामर्थ्य भागवत स्वरूप सुखदेव को है व्यास जी को नहीं है इसलिए व्यासी खड़े हो गए सुखदेव ने भगवत दृष्टि से ऋषियों को नमन किया व्यास मंच पर बैठ गए एक और बात आपसे बता दें भगवान सुखदेव जी का नियम क्या था कोई कोई उनके संग्रह परिग्रह तो है नहीं ये पांच घरों से भिक्षा लेते थे बस परमंस है ना और द्वार पर जाकर भी ये नहीं कहते कि मुझे भिक्षा दो सगोदोहन मात्र ग्रहे सुग्रह में जितनी देर में गाय दुही जाती है उतनी देर सुखदेव जी द्वार पर खड़े रहते तकरीबन छह मिनट एक गाय को दोहने में छह मिनट लगता है भिक्षा मिल गई तो ठीक है नहीं दूसरे द्वार पर चले गए पांच के बाद दस में छठ में पर जाना नहीं है फिर बन को चले जाते थे अब उतनी देर ही एक जगह रुकते जितनी देर में गाय दुही जाए तो ऋषियों ने परीक्षित से कहा कि ऐसा कुछ करो कि सात दिन तुम्हारे पास रुक सके और परीक्षित ने बहुत सुंदर स्तुति गाई अब सप्ताह कथा का नियम है ऐसा कि भगवान सुखदेव जब व्यास मंच पर आते हैं तो एक मिनट उनका पूजन होता है मूल भागवत का जो सत्संग है ना अब तक तो भूमिका चल रही थी ना जी पर लेकिन भागवत का प्रवचन प्रारंभ कब होता है जब भगवान सुखदेव व्यास गद्दी पर बैठ जाए कुछ महाराज श्री सुखदेव जी का पूजन कर रहे हैं आप मेरे संग थोड़ा वंदन कर लीजिए हरी नाम सुनाने वाले हरी नाम सुनाने वाले हरी कथा सुनाने वाले हरी कथा सुनाने वाले से व्या क्षत्रबंधव कृपया तिथि रूपेण भी कृता मेरा बहुत बड़ा सदभाग्य मैं किन शब्दों में आपकी महिमा का बखान करूं आज मेरा कुल पवित्र हो गया आज मेरा जीवन धन्य हो गया भगवन जो आप पधारे ये संस्मरणा पुंसाम सध्य सुध्यंती गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद सौचासनादि भी राजित कहते हैं भगवन आप जैसे महापुरुष का तो केवल नाम स्मरण भी कर लिया जाए तो भी सभी ग्रह सिद्ध हो जाते हैं फिर किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी चरण स्पर्श और दर्शन करने का अवसर मिले इससे बड़ा सद्भाग्य और क्या है भगवान मेरा बहुत बड़ा भाग्य है जितने ऋषि लोग बैठे सबने मेरुधन्य सीधा कर लिया और मन में सोचने अरे परीक्षित तुम्हारी वजह से इस महापुरुष के मुख से हमको भी कथा सुनने को मिलेगी राजा ने कहा आप जैसे महापुरुषों का तो समय बड़ा मूल्यवान होता है मैं व्यर्थ की क्रियाकलापों में औपचारिकताओं में उसको जाया नहीं करना चाहता इसलिए भगवान सिर्फ ये बता दीजिए अतः प्रशाम सिद्धि योगी परमं परम उष्य